धन्यवाद तो हमने कल बड़ी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करी थी जिसे कहते हैं प्रकृति हम लोग इस प्रकृति के अंदर आनंद ढूंढ रहे हैं जबकि भगवान कह रहे हैं जिसने इनकी सृष्टि की रचना करी है दुख आल्यम अशाश्वतम ये दुखों का घर है ये उसी तरीके से है अगर हम यहां सुख ढूंढें वो उसी प्रकार है जैसे कि हिमालय पे जाकर आप मुझे हिमालय लेके जाएं और मैं वहां कहूं कि कंग प्रभु मुझे कुछ रेत दे दो तो आप कहोगे कुछ भैया ऊपर पेच ढीला है क्या ये तो हिमालय है यहाँ तो बर्फ का घर है तो कहा जाना पड़ेगा रेगिस्तान में रेत तो वहां मिलेगी इसी तरीके से हम चीज सही ढूंढ रहे हैं आनंद ढूंढ रहे हैं हम चई चीज सही ढूंढ रहे हैं परंतु गलत चीज जगह पर चीज सही ढूंढ रहे प्रभु जी और भगवान ने बता दिया अशाश्वतम क्योंकि टेम्पररी है यहां हर चीज आशा अशाश्वत है इसीलिए सुख नहीं है क्योंकि अशाश्वत चीज को प्रभु जी रख नहीं सकते और हम सब जानते हैं कि जिस चीज को चाहते हैं वो चीज एक दिन चली जाएगी या तो वो चली जाएगी या हम चले जाएंगे तो ये एक भय बना के रखती है प्रभु जी और देवी देवता इस भौतिक प्रकृति के अंदर मैनेजर है ध्यानपूर्वक सुनिएगा देवी देवता इस भौतिक प्रकृति के अंदर इस भौतिक प्रकृति के अंदर है वो बत कल बताया भी था तीनों गुणों के अधीन है कहां तक ब्रह्मलोक तक ब्रह्मलोक तक भी इन तीन गुणों के अधीन है और इन तीन गुणों को दूसरी भाषा में बोला जाता है माया क्या जाता है माया तो हम लोग हम लोगों को छोड़िए देवी देवता भी इससे बचते नहीं है सिर्फ शिवजी को छोड़कर शिवजी को सिर्फ माया में डालते है विष्णु कृष्ण ही माया में डाल सकते उनको मोहिनी की जब भार लिए थे ना किसने डाला था माया में कृष्ण भगवान ने है जब भी बचाया है किसने बचाया है जिसे सर पे हाथ रखता था क्या नाम था उसका याद है नाम भस्मासुर क्या दे दिया उसको आशीर्वाद कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा तो क्या कहते हैं शिवजी इसीलिए तो मांगा था ये कि मुझे पार्वती चाहिए उसका हकीकत में जो बताते हैं वैष्णव वैष्णवाचार्य उसका उद्देश्य था कि शिवजी को खत्म करके मैं पार्वती जी को भोग करूंगा ये उसका विचार था प्रभु जी शिव को दौड़ा दिया पूरे ब्रह्मांड में फिर किसने बचाया भगवान विष्णु तो शिवजी तो नित्य ध्यान में रहते हैं प्रभु जी जब वो तीन गुणों के अधीन नहीं आते जो भी आज चर्चा करेंगे कल भी बता चुका हूं मैं कि तीन गुणों से निकल सकता हुई व्यक्ति जो भगवान का भक्त है और आज जब भक्ति योग पर चर्चा करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा अब प्रश्न उठता है कि तैतीस करोड़ देवी देवता है प्रभु जी इनको भी तो प्रसन्न रखना पड़ेगा तो कैसे रखें तो भागवत बताती है बड़ी अच्छी चीज आप पेड़ के जब पानी देते हो एक एक पत्ते में पानी देते हो या कहीं और पानी डालते हो कहा डालते हो जड़ में जड़ में डालो सारे पत्ते हरे भरे और सत सारे पत्तों में डालने पर भी पत्ते हरे भरे नहीं रह सकते तो इसलिए भागवत कहती है कि कृष्ण को संतुष्ट कर दो सब संतुष्ट हो जाएंगे और अगर कृष्ण संतुष्ट नहीं हुआ तो बाकियों को तो आप संतुष्ट कर भी नहीं सकते क्योंकि तेतीस करोड़ों को तो ना ढूंढे नहीं ढूंढे मिलेंगे और अगर आपने ढूंढ भी लिया तो तेतीस करोड़ का फोटो घर में लगा दी तो आप बाहर रोड पे हो अगर तेतीस करोड़ों की फोटो भी घर पे लगा दी तो आप तो घर के लायक भी नहीं रहे मतलब उनकी करने से पूजा रोड पे आ जाओगे है प्रभु जी थोड़ा सा बुद्धि लगाइए तो इसलिए जड़ में पाएं डाल दीजिए तो आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत है दिव्य जगत और भौतिक जगत कुंठा और वही कुंठा जो थोड़ा विज्ञान में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए बता दूं कुंठा का एक मतलब और है कुंठा का मतलब है जो कि स्पेस और टाइम से सीमित है किससे स्पेस और टाइम और वय का मतलब जो इन दोनों से परे है जिस चीज पे समय का असर नहीं हो अस्थाई होगी कि स्थाई स्थाई समझिए ध्यानपूर्वक समय का असर ही तो उसको अस्थाई बनाता है अगर समय का असर हटा दिया जाए तो क्या हुआ अस्थाई स्थाई हो गई तो वैकुंठ के अंदर वाय का मतलब परे और थोड़ा सा इसका वैज्ञानिक विश्लेषण है जो वैश्विक शास्त्र करते हैं परंतु चक्कर के आए इन दोनों के सीमित होने से हमें क्या मिलता है दुख इसलिए कुंठा को बोल दिया कुंठित जो कुंठित करता है जो दुखी संसार है अब आपकी जानकारी के लिए तीन लोक हैं जो भौतिक जगत है इसका दूसरा नाम है देवी धाम क्या नाम है शिवजी के लोक का नाम है महेश धाम तो देवी धाम से श्रेष्ठ महेश धाम और महेश धाम से श्रेष्ठ धाम वैकुंठ का एक और नाम क्या है हरि धाम तो बताने की जरूरत नहीं है यांती देवा व्रता देवान देवी की पूजा करोगे यहीं रहोगे क्योंकि लोक उन्हीं का है और देवी में किसकी बात है पार्वती की बात नहीं हो रही ध्यान रखना ना दुर्गा जी की बात हो रही है पार्वती जी की नहीं क्योंकि पार्वती जी तो हर टाइम किस्तार रहती है शिव जी के साथ उनका काम नहीं है सब करना तो ये देवी धाम महेश धाम कैसा है प्रभु जी महेश धाम में आधे में भूत पिचास हैं और आधे में हर टाइम हरिनाम संकीर्तन चलता रहता है हर समय कृष्ण भगवान और उनके पार्षद हर टाइम हरिनाम सं कीर्तन करते रहते हैं क्रिश्न, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे ये नित्य चलता रहता है नित्य परंतु वो उन्हीं को प्राप्त होता है जो शिवजी के सही भक्त हैं सही भक्त का मतलब जो शिवजी से कुछ मांगते नहीं शिवजी की आज्ञा पालन करते हैं और शिवजी तो कहते हैं आज्ञा देते हैं कि कृष्ण राम भक्ति करो तो हमने कला को बताया ये तीन गुण ध्यान रखिएगा भगवान ने कहा ये तीन गुणों की गति जो समझ गया ना वो तर गया क्योंकि ये गुण फंसाते हैं तो पहली चीज तो हमें क्या करना है प्रभु जी जब बीमारी होती है तो पहली चीज क्या करता है डॉक्टर अगर हमें दही खाने से गला जब गला खराब होता है तो खट्टी चीज पहली चीज क्या करता है डॉक्टर दवाई देने से पहले कहता है खट्टी मत खाना हकीकत में दवाई देने से पहले परहेज होता है आपसे कहेगा कि खट्टी मत खाओ और फिर क्या कहेगा अब दवाई लो क्योंकि दवाई लेते रहे और खट्टा खाते रहे तो गला सही होने वाला नहीं है तो इसीलिए पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें कैसे इन तीन गुणों के प्रभाव से बचे और दूसरा क्या करना पड़ेगा के तीन गुणों से परे कोई कार्य करें जो हम तीन गुणों से ऊपर ले जाए क्योंकि भगवान कहते हैं निस्त्र गुणा भवा अर्जुना कि अर्जुन इन तीन गुणों से ऊपर उठ और कल बताया था मैंने चार गुण है ये तीन गुण भौतिक हैं और शुद्ध सतो गुण जिसको हम वसुदेव तत्व भी कहते हैं वो कौन सा है दिव्य गुण वो क्या है प्रभु जी दिव्य गुण है तो हमें कौन से गुण में जाना है दिव्य में क्यों क्योंकि आत्मा क्या है दिव्य तो कहां संतुष्ट रहेगी कॉमन सेंस सामान्य ज्ञान अरे आत्मा मैं दिव्य हूं तो मैं तो दिव्य चीजों से खुश रह सकता हूं मैं भौतिक गुणों से खुश कैसे रह सकता हूं हमारी वही हालत है पानी मछली जो है पानी से बाहर है तो कल हमने चर्चा करते हुए आपसे बताया था पहली चीज शास्त्र हम कौन से शास्त्र पढ़ते हैं और मैंने कल आप बताया था मत्स्य पुराण में साफ चर्चा है अट्ठारह पुराणों में छे सतोगुण में है छे रजोगुण में और छे मो गुण में परंतु तो एक चीज और क्लियर रखिएगा ये, तीनो ये तीनों गुण ध्यान रखिएगा शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते शुद्ध तमो नहीं होगा शुद्ध रजो नहीं होगा सतो नहीं होगा ड्रग जो ड्रग लेता है या शराब पीता है उसे प्रभु जी रज तो करना ही पड़ेगा मतलब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी और अकल भी लगानी पड़ेगी तो अकल किसमें है सतोगुण में आकल लगा लगाना किसमें कि कहा से पैसा लाऊं और कैसे लाऊं ड्रग खरीदने के लिए भी जाना पड़ेगा शराब पीने के लिए भी जाना पड़ेगा तो रजोगुन भी आ गया परंतु ज्यादा प्रधानता किसकी है तमोगुन की क्योंकि रिजल्ट क्या है तमो ज्यादा क्या है तमो प्रधान इसी तरीके से रजो में भी मेहनत कर रहा है दिन रात फिर भी व्यक्ति प्रभु जी थक तो आलस्य आ ही जाता है कई बार मैं बचपन में क्रिकेट बहुत खेलता था इसलिए उसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि जब व्यक्ति आउट होता है बहुत देर तक खेलने के बाद वो लैक ऑफ कंसेंट्रेशन हो जाती है कंसंट्रेशन थोड़ी समय के लिए टूट जाती है वो तमोगुण कंसंट्रेशन का मतलब टूटना का मतलब आदस्य और उसका मतलब क्या आया तमो आ गया तो हर चीज में ध्यान रखिएगा तीनों गुण और गीता कहती है इन तीनों गुण में आपस में स्पर्धा चलती रहती है आप स्पर्धा में कौन जीतता है यह आपके हाथ में और मेरे हाथ में हमारे हाथ में है कि कौन जीतता है तो जो शास्त्र पढ़ोगे वैसे ही आपका मानसिक स्थिति बनेगी अगर तमोगुणी प्रधान शास्त्र पढ़ोगे रजोगुणी प्रधान शास्त्र पढ़ोगे तो आपकी प्रवृत्ति भी वैसी होगी अगला मैंने बताया था आपको कि बहुत जरूरी चीज प्रभु जी जो कि ज्यादातर लोग समझते नहीं वो है शास्त्र बताते हैं कि जैसे घोड़े का लगाम जिसको लगाम पकड़नी आ गई प्रभु जी वो घोड़े को काबू कर सकता है महावत हाथी को किससे काबू करता है अंकुश से जरासा इतना सा होता है प्रभु जी और पूरे हाथी को काबू कर लेता है इसी तरीके से शास्त्र बताते हैं जिसने जीबा को काबू कर लिया जिसने जरा सी जीवा को काबू कर लिया उसने सारी इंद्रिया और ध्यान रखिएगा समय नहीं था इसलिए बता नहीं पाया इतना मन भी एक इंद्रिया है षट इंद्रियां कहा गया छह इंद्रियां कहा गई हैं, पांच इंद्रियां तो स्थूल हैं और एक इंद्रिय जो है वो मन है और मन को इंद्रियों का राजा कहा गया है मन को इंद्रियों का राजा कहा गया तो इस जीबा को जिसने काबू कर लिया तो जीबा क्या करती है दो काम करती है एक चखती है एक बोलती है तो बड़ी पुरानी कहावत है जैसा आहार वैसा व्यवहार जैसा अन्न वैसा मन जैसा जैसा पानी वैसी वाणी। एज यू ईट यू आर और आज आपकी जानकारी के लिए मेडिकल साइंस ने बायो ने इस बात को मान लिया है कि जो खाते हो उसका शरीर और मन पे असर होता है परंतु उनको ये नहीं मालूम किस आहार का क्या असर होता है और ये स्टडीज अमेरिका से आई है क्या हम करें हमने आजकल इंडियन अपने पे विश्वास नहीं होता प्रभु जीना वही स्वेटर मेड इन लुधियाना वाला जब यूके में के मार्के स्पेंसर का उसपे पर लगे जाता है मोहर और वो मेड इन यूके बन के वापिस आता है तो प्रभु जी तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे साथ भी यही हुआ है ये गीता जब बाहर से घूम के अंदर आई तब इनको हमें थोड़ी सी अकल आई तो आपकी जानकारी के लिए मैं शास्त्र तो पहले कह चुके हैं अब एक चीज और ध्यान रखिएगा मैंने बताया था आपको कि हर वस्तु इस भौतिक जगत में किसी ना किसी गुण से बनी हुई है और जब आप उस, उस वस्तु के साथ जुड़ते हैं जब आप उस वस्तु के साथ जुड़ते हैं तो वो गुण आप में प्रवेश कर जाता है तो उसका मतलब आप कहते हैं जो तीन गुण हैं, उसको जिसको आपने आहार खिलाया वो तंदुरुस्त हो जाएगा और दूसरे गुणों के ऊपर वो प्रभावित हो जाएगा और बताया गया है कि आहार जितना नुकसान और फायदा आहार कर सकता है उतना नुकसान और फायदा और कोई चीज नहीं करती क्योंकि कह दिया गया जैसा आहार वैसा व्यवहार जैसा अन्न वैसा मन पूरे तरीके मन भगवान ने गीता में कहा है कि जिस मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है आपको कमाल है ये तो बड़ी अजीब बात कह दी या तो व्यक्ति शत्रु होगा या मित्र होगा नहीं मन अगर आपके काबू में नहीं है तो शत्रु है और आपके काबू में है तो मित्र है ध्यान रखिएगा अगर काबू में नहीं है प्रभु जी तो आप शत्रुओं को हम लोग बाहर ढूंढते हैं परंतु एक्चुअली बैठा कहा है कमाल है प्रभु जी शत्रु को बाहर ढूंढ रहे हो वो मेरा शत्रु है वो मेरा शत्रु है बेटा अंदर झांक ले वो कोई शत्रु नहीं है तेरे अंदर ही बैठा सबसे बड़ा शत्रु ये तो चटपूंजीय छोटे मोटे शत्रु हैं ये तेरा क्या बिगाड़ लेंगे यही मैं बात आपसे कहता हूं एक चीज एक व्यक्ति उतना ही दुखी हो सकता है जितना होना चाहे दोबारा दोहरा रहा हूं व्यक्ति उतना ही दुखी हो सकता है जितना वो होना चाहे ना तो उससे ज्यादा और ना उससे कम अपने हाथ का है सारा बच्चे के साथ ही देख लीजिए आप जब बच्चा स्वयं गिर जाता है तो रोता नहीं है और दूसरा यूं हाथ भी लगा दे तो क्या चिल्लाता है उसका मतलब उसके हाथ में है जब दुखी होना चाहा दुखी हुआ और दुखी नहीं होना चाहा तो नहीं हुआ हमारे साथ भी यही है प्रभु जी और आपकी जानकारी के लिए इसे बता देता हूं कि शोक करना अलाउड है विलाप करना अलाउड नहीं है शरीर तो सबको त्यागना पड़ेगा जाना तो पड़ेगा और पीछे लोगों को रहना भी पड़ेगा कई बार अच्छे लोग जाते हैं तो दुख होता है तो दुख करना अलाउड है परंतु विलाप करना अलाउड नहीं है साफ शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम विलाप करते हैं मरने के बाद किसी के तो जो बलगम पैदा होती है वो उस मृत प्रेत आत्मा को खानी पड़ती है तो शोक करना तक तो ठीक है दुख तो होता है कोई अच्छा व्यक्ति जाए एक्चुअली हमें तो अच्छे से मतलब ही नहीं है जिससे आसक्ति है वो जाए तब दुख होता है और आसक्ति किससे यार इससे इतना फायदा होने वाला तम नहीं होगा ध्यान रखिएगा कहते ना बुजुर्ग होके गया बहुत अच्छा है सब खुश हैं क्योंकि उससे फायदा तो कुछ होने वाला नहीं था प्रैक्टिकल बात करे ना प्रभु जी है इम बात क्यों करें नहीं है सही बात तो आसक्ति सारे दुखों का कारण जितनी गहरी होती चली जाएगी उतना दुख बढ़ाती चली जाएगी तो इसलिए मन तो आहार किस पे असर करता है सीधा मन पे असर करता है अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रभु जी हमारे शास्त्रों में शाकाहारी और मांसाहारी पे कोई चर्चा नहीं है हमारे शास्त्र बात करते हैं सतोगुण आहार रजोगुन आहार और तमोगुन आहार अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं एक्वल टू टू बी इक्वल टू टू सी इक्वल टू टू और डी इक्वल टू टू ए इक्वल टू डी क्योंकि सब किसके बराबर है दो के बराबर है ए बराबर दो बी बराबर दो सी बराबर दो और डी बराबर दो अब डी की जगह मैं ए लिख दूं तो गलत है कि सही है कोई गलत नहीं है अब गोबी ये क्या समझा रहे हो फिर कुछ फंसाने के चक्कर में हो तो सुनो मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल तमो रजोग प्रधान हैं मीट खाओगे तमो रजोग बढ़ेगा मच्छी खाओगे तमो रजोगुन बढ़ेगा अंडा खाओगे तमो रजोगुन बढ़ेगा प्याज खाओगे तमो रजोगुन बढ़ेगा लस्सुन खाओगे तमो रजोगुन बढ़ेगा मसूर की दाल खाओगे तमो रजोगुन बढ़ेगा तो अब मैं कहूं कि भैया जब ये सारे बढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब मसूर की दाल और मीट में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों वो ही मन के अंदर स्थिति पैदा कर रहे हैं जो कि मीट करता है वही मसूर की दाल करता है उसमें मसूर की दाल खाओ या प्याज खाओ या लहसुन खाओ खाना बराबर हो गया मरवा दिया प्रभु जी हाँ, क्यों मैं तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो वेजिटेरी नॉन वेजिटेरी की बात ही नहीं कर रहा पेट खराब होता है कौन सी दाल खाते हो जी? कमाल है उड़द की क्यों नहीं है बताएगे? भारी होती है अच्छा वो ममूंग की दाल ऐसी हवा में होती है तोल के नहीं मिलती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं उसके अंदर तो मैं भी अंदर की बात कर रहा हूं मैं और अंदर की बात कर रहा हूं ध्यान रखिएगा कहते ना ऊपर से मत देखना इसको अंदर से ऊपर से तो बड़ा अच्छा लगता है परंतु दांत मारने पर जो कड़वाट देता है वो कम से कम पांच छह दिन तक मुंह में रहती है कुछ खाने लायक नहीं रहते है जब ये हमारे शास्त्र बहुत टेक्निकल हैं प्रभु जी ध्यान रखिएगा वो बात कर रहे हैं क्योंकि मन बिगड़ गया तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे आप अगर मन बिगड़ गया तो जिंदगी बर्बाद कर लोगे अब चलिए दो कथाएं पूरी नहीं सुनाऊंगा समय मिलेगा अंत में तो सुना दूंगा कुर्सी पकड़ लीजिएगा ये कथा मैंने वृंदावन में बाबा जीओं से सुनी और फिर वहां श्याम बाबा जी हैं हकीम जी बहुत बड़ी उन्होंने बहुत किताबें हरिनाम प्रेस है उसकी मैगजीन आती है उसमें पढ़ी कि प्याज लहसुन की उत्पत्ति गाय के मांस से हुई है दूसरी उत्पत्ति प्याज लहसुन की बताया गया जब राहु का गला कटा तब उसके गिरने से उसके खून के बूंदों से तो लोग कहते हैं खून के बूंदों से गिरने से हुई इसलिए वो अमृत है मैंने कहा बेटा वो अमृत किसका खून में है राहु के खून का अमृत है प्रभु जी जब ही जब वो लाभ भी करती है और नुकसान तो इतना करती है कि आप सोच भी नहीं सकते और लोग कहेंगे इसमें तो औषधियों के गुण हैं तो डॉक्टर कहता है आपके बुखार हो रहा है कोरोन लेना क्रोसिन तो आप घर में आगे अपनी पत्नी को कहते हो क्या जरा एक काम कर क्रोसिन की जरा ग्रेवी बना अरे दवा मात्रा में ली जाती है स्वाद के लिए नहीं ली जाती अपने को मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो मुझे उत्तर दोगे कि औषधि है औषधि औषधि के तरह खाई जाती है मात्रा के रूप में खाई जाती है मात्रा से अधिक औषधि खाने से बेड़ा गर्ग होता है सत्यानाश होता है सिर्फ जीवा के स्वाद के लिए इस जीवा जरा सी जीवा बदमाश कहीं की जरा से स्वाद के लिए प्रभु जी हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है मैं बचपन के अंदर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म तो नहीं कह सकता प्रभु जी अच्छे कर्म तो यह कह सकता हूं कि भक्ति मिली अच्छे परिवार में जन्म हुआ भगवान गीता में कहते हैं बात चर्चा करूंगा इसके बारे में कि जब भक्ति कर नहीं पकड़ पाता व्यक्ति अलग स्थितियां होती है तो उसका एक अच्छे परिवार में जन्म होता है जहां रोटी कपड़ा और मकान की चिंता नहीं होती तो भगवान की कृपा से बचपन से नहीं थी चिंता गाड़ियां बचपन से देखी ड्राइवर बचपन से देखे नौकर चाकर बचपन से देखे परंतु मैं ये सोचा करता था प्रभु जी कि ये नौकर क्यों है मैं इसकी सेवा क्यों ले रहा हूं मैं नौकर क्यों नहीं हूं ये कोड़ी है रोड के ऊपर ये कोड़ी क्यों है मैं कोड़ी क्यों नहीं हूं इस इसने क्या किया ऐसा जो ये कोड़ी बना भगवान ने बनाया ये मानने को मैं तैयार नहीं हो सकता था क्योंकि भगवान को तो कृपा निधान बोलते हैं क्या बोलते हैं निधान मैंने नहीं भगवान की गड़बड़ नहीं है गड़बड़ गड़बड़ किसकी है गड़बड़ है है हमारी स्वयं की तो तो फिर मन में आना शुरू हुआ कि ये सब चक्कर क्या है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा अभी मैं काल पे आ रहा हूं जब काल पे आऊंगा तो ध्यान करिएगा मैं उसमें समझाऊंगा आपको तो जैसा आहार बदलिए सिर्फ जीवा के एक टेस्ट के टंग के लिए एक बड़ा अच्छा एक जगह पोस्ट एक Uh, हम एक जानते हैं वो व्यक्ति बेसिकली ज्वाइंट कमिश्नर रह चुके हैं कस्टम्स के दिल्ली एयरपोर्ट वो बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं तो उनकी लड़की मीट खाना नहीं छोड़ रही थी वो भी खाते थे पहले परंत उन्होंने सुनने के बाद छोड़ दिया तो उनकी लड़की ने एक पोस्टर देखा प्रभु जी मैंने हमने पूछा बाद में तुमने छोड़ दिया है? हाँ हमने छोड़ दिया तो प्रभु उन्होंने बोला प्रभु जी पूछो दो तो कहाँ से कैसे छोड़ा इसमें तो कैसे छोड़ा प्रभु जी एक पोस्टर पड़ा हुआ था उस पोस्टर में क्या लिखा था एक चूजा एक मुर्गी का चूजा अपनी मां से पूछ रहा है हे hey मां जब हम इन इंसानों के बच्चों को नहीं खाते तो फिर ये हमारे बच्चों को क्यों खाते हैं जब हम इंसानों के बच्चों को नहीं खाते तो ये हमारे बच्चों को क्यों खाते हैं सिर्फ जीवा के स्वाद के लिए सिर्फ और बताइए प्रभु जी और कारण बताइए लोग कहेंगे मैं राजपूत हूं क्यों झूठ बोलता है राजपूत अपने मजे के लिए शिकार नहीं किया करते थे ध्यान रखिएगा राजा अपने मजे के लिए शिकार नहीं करते थे तो बीच में जब राजा बिगड़ गए ना ये जो बिगड़े हुए राजा थे कलयुगी जो राजा की तरह पहनते तो पहनावा था परंतु राजा थे नहीं क्योंकि कलयुग ने भी क्या ड्रेस पहनी थी भागवत बताता है राजा की ड्रेस पहनी हुई थी जब परीक्षित महाराज उनको पकड़ा बैल के टांग तोड़ते हुए तब कौन थे राजा का ड्रेस था ध्यान रखिएगा ये दो लोग अगर बिगड़ जाए सोसाइटी में ब्राह्मण और क्षत्रिय तो सोसाइटी खत्म वैसे तो तीन हैं औरत ब्राह्मण और क्षत्रिय ये तीन अगर बिगड़ जाएं तो पूरी सोसाइटी खत्म क्योंकि वैश्य तो एक ही चीज जानता है पैसा ब्राह्मण कौन बताए ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को जानने के लिए जान दे दे क्षत्रिय वो जो धर्म के पालन के लिए और अपने वचन के लिए जान दे दे और वैश्य वो जो दमड़ी के लिए जान दे दे और शुद्र वो जो तनखा प्राप्त करने के लिए जान दे दे बड़ा सिंपल डेफिनेशन है प्रभु जी ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा एक स्टेप आगे जाएंगे बताऊंगा आपको अंत में बताया था ना मैंने आपको बताऊंगा कि 24 घंटे आप भक्ति कैसे कर सकते हो तो अब इतना तो समझ लीजिए सतोगुण के लिए आने के लिए पहले आपको मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल ये तो त्यागनी पड़ेगी अब दूसरी चीज हमने कल धर्म की बात करी थी फिर से उसको शॉर्ट बता देता हूं कार का धर्म मतलब कार का कार्य अलग है और ड्राइवर जो अंदर बैठा है उसका कार्य अलग है इसी तरीके से आत्मा का सेवा अलग है और शरीर की सेवा अलग है परंतु शरीर किसके लिए आत्मा के लिए या आत्मा शरीर के लिए फिर बता रहा हूं शरीर आत्मा के लिए कि आत्मा शरीर के लिए ड्राइवर गाड़ी के लिए या गाड़ी ड्राइवर के लिए ड्राइवर का मतलब ओनर गाड़ी मालिक के लिए होती है मालिक गाड़ी के लिए नहीं होता इसी तरीके से शरीर आत्मा के लिए है आत्मा शरीर के लिए नहीं है आज हमारी सबसे बड़ी गलती यह हो रही है कि हम आत्मा को शरीर के लिए मान रहे हैं जब ही हम सारी क्रियाएं शरीर के लिए कर रहे हैं आत्मा के लिए कोई क्रिया नहीं कर रहे आज मजाक कर दिया योग का भी योग शरीर से कोई मतलब ही नहीं है योग का योग का कोई मतलब ही नहीं है शरीर से योग का मतलब तो सिर्फ आत्मा से है क्योंकि जो योग शरीर का है वो योग असली हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो अस्थाई होगा क्योंकि शरीर भी अस्थाई है मन के लेवल पे भी नहीं है प्रभु जी एक्चुअली जब योग को बताया गया चित्त की शुद्धि मन की शुद्धि नहीं हां ध्यान रखिएगा मन भौतिक है और चित्त आध्यात्मिक है क्योंकि चेतना आत्मा की शक्ति है ध्यान रखिएगा यह चीज समझा रहा हूं ज्यादा समय नहीं है परंतु तब भी बता रहा हूं मैं चेतना दिव्य है मन भौतिक है मन को कंट्रोल करना है परंतु चित्त को शुद्ध करना है जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा जब तक मन भी कंट्रोल में नहीं आएगा इसके लिए पहली चीज योग के अंदर पहली चीज क्या है यम और नियम क्या करना है और क्या नहीं करना है सीधा प्रभु जी पहुंचा देते हैं कहा आसन प्राणायाम अरे कमाल है कहा पहुंचा रहे हो भाई तो स्वास्थ्य शिविर कहें एग्री योग शिविर कहें डिस नहीं गलत जब व्यक्ति आए हैं? योग का मतलब है जुड़ना नित्य जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो समाधि में समाधि का मतलब क्या है नित्य भगवान से जुड़ा हुआ है वो समाधि है प्रभु जी और कोई मतलब ही नहीं है अभी योग पर भी आएंगे परंतु पहली चीज आहार शुद्ध करिए और कृपा कर जीव हत्या बंद करिए अपने जीवा के स्वाद के लिए हम ये जीव हत्या करते हैं क्योंकि बगैर नॉनवेज खाए बगैर मर तो मर तो जाऊंगा नहीं है ना प्रभु जी हाथी तो नहीं मर जाता ना प्रभु जी गेंडा तो नहीं मर जाता ना प्रभु जी है बकरी मर जाती है गाय मर जाती है नहीं इससे बड़ा पाप कोई नहीं है हमसे कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी मैं शराब पीता हूं नॉनवेज खाता हूं मैं एक छोड़ दूंगा आप जो बोलोगे बदमाश है गोली खेल रहा है मेरे साथ मैं कहता हूं बेटा नॉनवेज छोड़ दे क्योंकि नॉन अगर छोड़ देगा तो तू तेरी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी तो तू कल पीना भी छोड़ देगा इतना खराब है ये और हम बच्चों की सेहत बेड़ा गर् कर रहे हैं सेहत तो कहां अच्छा कर रहे हैं प्रभु जी अब प्याज लहसुन भी उसी के कैटेगरी में है वो भी तमो रजोगुन प्रधान है तो इसलिए वो भी आपको क्या देंगे सेम रिजल्ट एकदम पक्का परंतु परंतु प्रॉब्लम क्या है कि सेम रिजल्ट देने के बाद भी जो मीट मच्छी अंडा है ये इनमो में सबसे गया गुजरा है प्याज लसुन अच्छा है ध्यान रखना नहीं है नहीं गाय के मांस के तुल्य फिर बता रहा हूं सिंपल समझा दूंगा उदाहरण से कैसे जब काटते हो तो रोते हो जब काटते हो तो रोते हो दूसरा जब पकाते हो तो लाल हो जाता है खून तीसरा उसको भूनो और मांस को भूनो एक जैसा बदबू आती है मैं तो होटल वाला आदमी इसलिए बता रहा हूँ आपको कहते हैं ना प्रोफेशनल हलवाई क्या है प्रभु जी सिर्फ जीवा के स्वाद के लिए दूसरों को मार देते हैं हम सिर्फ जीवा के स्वाद के लिए कमाल है मैं आपको गारंटी करता हूं इसको चेंज करिए देखिए प्रवृत्ति कैसे चेंज होती है यू चेंज होती है प्रभु जी जबरदस्त चेंज होती है आध्यात्म में मन लगने लग जाएगा मन शांत होने लग जाएगा आप कहोगे कमाल हो गया ये क्या हुआ आखिरी बताऊंगा ये तो अभी मैंने माइनस का है आपको प्लस क्या होता है बताऊंगा अगला चीज मंत्र जो मंत्र जपते हो जैसे भैरोजी के मंत्र जपोगे तमोगुण प्रधान है कौन से प्रधान है तमोगुण प्रधान है क्योंकि वो पीने के लिए क्या चाहिए उनको वैसे तो कहा गया है शास्त्रों में कि जो बोतल जितना पी रहे हो उसे तीन चौथाई भैरोजी को दो और बाकी तुम पियो और ये क्या करते हैं यू लेकर छठ आते हैं जी वो लगाते होंगे इनको लगा के मिला तो चाटे मारने को शास्त्र में लिखा है तीन चौथाई दे मुझे कितना प्रभु जी तीन चौथाई मेरी बाकी तेरी ये प्रभु जी ध्यान रखना ऐसे ही आप कहोगे कि हमारे वेदों के अंदर तो बकरी ब, बकरा काटा जाता है काली के सामने बकरा काटा जाता है बिल्कुल सही परंतु चाहते उस मंत्र में क्या बोला जाता है सुनो उस मंत्र का मतलब है कि हे बकरे इस जन और अमावस्या अमा की रात कटता रखिएगा और वो भी काली के मंदिर में और उसमें क्या बोला मतलब इस जन्म में जन्म में मैं बकरा मुझे काट लियो। मतलब मैं तेरे जैसा। अगले जन्म में मैं तेरे जैसा बनू तुम मेरे जैसा बने ब्राह्मण का काम है बताने के लिए उस टाइम उसको कि मंत्रों का मतलब यह है अब तुझे काटना है ये चक्कर पता नहीं कब से चल रहा है ये बकरा मैं बनता हूं ये मुझे बन के काटता है ध्यान रखिएगा हर धर्म के अंदर हर धर्म में ये है बिगैर सैक्रिफाइस यज्ञ के कोई नहीं खा सकता आपकी जानकारी के क्रिश्चियनों में भी सिर्फ पूरे पृथ्वी पे ग्यारह बारह जगह थी जहां की काटना अलाउड था कितनी जगह प्रभु जी ग्यारह बारह कुरान में भी उससे नहीं खरीद सकते क्या काट काटो उसको क्योंकि उसमें कहा गया है खून नहीं खा सकते तुम अब देखिए क्या कल मतलब देखिए क्योंकि उस टाइम जब मोहम्मद जी ने आगे कुरान बोली थी उस टाइम लोग इतने डिग्रेडेड थे बहुत ज्यादा डिग्रेडेड थे प्रभु जी तो उनको उठाने के लिए उनको क्या बोला कि तुम खा सकते हो परंतु जो मांस है ना उसके अंदर खून नहीं होना चाहिए तो ये आस्ते आस्ते क्यों काटते है? पता आपको कि सारा खून निकल जाए परंतु आज तक कभी ऐसा हुआ है कि सारा खून निकल जाएगा तो इसका मतलब एक्चुअली बोल रहे हैं कि मत खाओ जब सूफी संत नहीं खाते थे प्रभु जी जो सूफी संत थे ये वेजिटेरियन थे पूरे, ये नहीं खाते थे तो काटो आस्ते आस्ते और बकरे की आंख में आरोप देखो उसका मतलब तो प्रभु जी तुम भी एक दिन छोड़ दोगे यार छोड़ो ना क्यों खाए तो हर धर्म के अंदर प्रभु जी हमारे वेदों में भी लोएस्ट लेवल के लिए बताया गया है परंतु किस लिए लाइसेंस क्यों किया जाता है किस चीज को आज शराब की शराब हर पान की दुकान पे क्यों नहीं बिकती क्योंकि अगर बिकने लगेगी प्रभु जी तो शराबी बढ़ेंगे कम होंगे इसलिए लाइसेंस का मतलब है कि नहीं करो परंतु कुछ तो करेंगे इसलिए इस पर लाइसेंस लगा दिया इसी तरीके से शास्त्रों ने भी यही किया है तो इसलिए मंत्र भी जो जपते हो प्रभु जी आप अभी कोई भी मंत्र जपते टेंशन मत करो हरे कृष्ण महामंत्रों को साथ जोड़ देना भी मंत्र जब रहे हो ना साथ में क्या जोड़ दो इस हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़ दो अगला संस्कार संस्कार होता मतलब शुद्धि अब आपकी जानकारी के बताऊं मनुष्य शरीर मिलता है शुद्धि के लिए जब ये सोलह मुख्य संस्कार हैं शुरू से होकर अंत तक है ना जी पैदा होता है बच्चा वहां से शुद्धि शुरू हो जाती है और अंत में भी तेरह दिन की शुद्धि परंतु तो आजकल तो तीसरे दिन ही उड़ा देते हैं सिर्फ वैष्णव जिसने वैष्णवता को अपनाया भक्त है वो ही चौथे दिन शुद्ध हो जाता है उसका परिवार और किसी का नहीं और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र के लिए चारों के लिए अलग अलग समय बताए गए हैं फिर बता रहा हूं गुना कर्म विभाग से किससे गुणों और कर्मों के कर अनुसार जन्म के अनुसार नहीं और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है दीक्षा सबसे इंपॉर्टेंट बचपन से सुनते आए हैं गुरु के बगैर तो गति है ही नहीं दीक्षा सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है संस्कार जो सबसे महत्वपूर्ण है वो दीक्षा है शास्त्र कहते हैं पहला जन्म तो जानवरों का भी होता है इंसान के दो जन्म होने चाहिए दूसरा जन्म क्या है प्रभु जी गुरु से दीक्षा जब हमारा नाम पहले माता पिता ने दिया था विवेक परंतु जब दीक्षा हुई तो नाम पड़ा वृंदावन चंद्रदास तम नाम पड़ा वृंदावन चंद्रदास तो दोबारा द्विज हम द्विज दोबारा दो जन्म होने चाहिए और दीक्षा का फिर मतलब बता रहा हूं शास्त्रों में साफ लिखा है कि अगर गुरु कृष्ण भक्ति नहीं दे रहा और वो कृष्ण भक्त नहीं है उसको ऐसे छोड़ दो जैसे कि जहरीले सांप को छोड़ते हो नहीं तो तुम भी नर्क जाओगे और वो भी नर्क जाएगा वो तो जा ही रहा है तुम भी साथ में साथ जाओगे उसमें गुरु छोड़ने की बात ही नहीं होती क्योंकि वो गुरु था ही नहीं तो छोड़ोगे क्या ये शास्त्र कह रहे हैं प्रभु जिसे जानना हो मुझसे संपर्क कर सकता है अभी मेरा समय नहीं है लाया हूं मैं किताब भी लाया हूं दिखाने के लिए इस बात को कि मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा और ये भी ध्यान रखिएगा अगर गुरु आपकी शंकाओं को समाधान नहीं कर सकता आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता तो कृपा कर कर आपकी दीक्षा नहीं हुई आप शिष्य नहीं हो इसीलिए हम आपसे कहते हैं मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल त्याग दो शुद्धि करो शिष्य बनो गुरु को मत अपनाओ क्या बनो आ, जो देखो मैं जी गुरु बना लिया मैं बार बार इस चीज को मजाक में ही बोलता हूं तू शिष्य बना क्या वो क्या होता है कॉलेज मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया स्टूडेंट बना तू वो क्या होता है मैं तो कभी क्लास में गया ही नहीं तो कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया परंतु कभी विद्यार्थी नहीं बना दीक्षा का मतलब शिष्य बनना और तो शिष्य का मतलब प्रश्न करना अब आगे चलते हैं शास्त्रों ने बताया है धर्म के बारे में जब बता रहा था आपको सनातन धर्म वह है जो कि आत्मा का है इसलिए ध्यान रखना प्रहलाद महाराज ने भी जब उनके माता पिता की वो इज्जत करते थे पिता की इज्जत करी पिता से कभी झगड़ा नहीं किया परंतु पिता की कभी बात नहीं मानी कि विष्णु भगवान नहीं है जब पिता ने कहा कि मैं कहता हूं मैं भगवान हूं तो उन्होंने क्या किया गलत मत बोलिए गलत मत बोलिए गलत बात में स्वीकार नहीं करूंगा अगर आपका पिता भी कहता है कि दो दूनू छ हैं बेटा आप मानोगे नहीं मानोगे गलत है परंतु बेस्ती नहीं करनी यह भी शास्त्र प्रहलाद महाराज ने यह भी सिखाया मैं सनातन धर्म आत्मा जानिए आत्मा के लिए क्या अच्छा है अपने आप शरीर के लिए भी अच्छा हो जाएगा अगर ओनर अमीर हो जाएगा तो गाड़ी को तो बेनिफिट होने वाला ही है प्रभु जी नहीं होगा रोज फर्स्ट क्लास चमका दी जाएगी जब ओनर वीक हो जाएगा तो गाड़ी पता लगा छह दिन नहीं धुलेगी है प्रभु जी और गाड़ी ओनर रिच हो जाएगा तो क्या होगा प्रभु जी फर्स्ट क्लास गाड़ी रहेगी इसी तरीके से जब आत्मा संतुष्ट हो जाएगी आत्मा में सब कुछ आ जाएगा तो अपनब शरीर भी सही हो जाएगा प्रभु जी यही मैं कर्म के बारे में बात करूँगा बताऊंगा आपको अब आते हैं काल पे काल चलिए भगवान कहते हैं काल के रूप में मैं सब कुछ हर रहा हूं एक्चुअली हमारे लिए काल तो यही कर रहा है हर चीज को हर रहा है और आपके लिए डिटेल में नहीं जाऊंगा इतना बता दूं जो विष्णु जी की दृष्टि है जब जब सारी चीजें जो होती हैं क्या होती है एक सूक्ष्म अवस्था में होती तो है उसको कहते हैं प्रधान तो भगवान विष्णु उस पर अपनी नजर दौड़ाते हैं तो जो नजर दौड़ाते हैं इसको कहा जाता है काल और यही शिवजी का स्वरूप है जब एक नाम शिवजी का क्या है महाकालेश्वर तो वो जो दृष्टि विष्णु जी दौड़ाते हैं वो दृष्टि एक्चुअली काल है क्योंकि वो फिर इस प्रधान को हिला देती है और ये तीन गुणों के साथ मिलकर फिर सारी चीजें उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है क्योंकि जहां काल खत्म हुआ वह तीन गुण काम नहीं कर सकते प्रभु जी जहां काल खत्म हो जाएगा वह तीन गुण काम नहीं करेंगे और जहां तीन गुण नहीं होंगे वहां काल काम नहीं करेगा जब दोनों मिलते हैं तभी काम करते हैं तभी कर्म पैदा होता है क्या पैदा होता है प्रभु जी कर्म पैदा होता है ये कर्म की पैदा होने की तरीका है इससे भौतिक जगत बनना शुरू होता है तो काल हमारे लिए सब कुछ ले जा रहा है अब समझिए कालो अस्मी लोकशय कृत लोकशय क्षय का मतलब समझ गए क्षय कर देना खत्म कर देना काल के रूप में और भगवान कृष्ण कह रहे कालो अस्मि, मैं ही काल हूं क्योंकि दृष्टि किसकी है कृष्ण की विष्णु की समझिए आप तो प्रभु जी अब आते हैं काल बड़ा अजीव है ध्यान रूप समझिएगा ब्रह्मा तक ब्रह्मा तक की उम्र है अब मैं इतना बोलकर छोड़ दूंगा कि शिव भी दो प्रकार के हैं एक जिसकी उम्र है और एक जिसकी उम्र नहीं है शिवजी के भक्त भी नहीं जानते एक शिव है जो कि सनातन है और एक शिव है जो कि जीव भी बन सकता है कोई पोजीशन है ग्यारह रुद्र है ना हर ब्रह्मांड में अलग अब का एक बार फटाफट बता देता हूं आपको ध्यान सुनिएगा ब्रह्मा जी की भी उम्र है ब्रह्मा जी की उम्र है सौ साल कृपा अपनी दृष्टि से, बात, करते आप से वेधीक, वेधीक, वेधीक वेधीक बात करूंगा आपको समझ नहीं आएगा तो अपनी भाषा में बात करते हैं चौबीस घंटे एक दिन में कितने घंटे होते हैं प्रभु जी चौबीस घंटे मिनट को हटा दिया मैंने बहुत सेकंडो में जाए घंटे ले लिए चौबीस घंटे ठीक है प्रभु जी चौबीस घंटे ऐसे तीन दिन का साल होता है ऐसे चार लाख बत्तीस हजार साल का कलयुग होता है ऐसे चार लाख बत्तीस हजार साल का कलयुग होता है इससे दुगना द्वापर होता है इससे तिगना त्रेता होता है और इससे चौगना सतयुग होता है उसका मतलब जो सबसे गंदा युग है सबसे छोटा है सबसे अच्छा युग जो सतयुग है वो इससे चार गुना बड़ा है और ये चारों मिलकर चतुर्युग हैं ये चार कितने हाँ तैतालीस लाख फोर्टी थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड तैतालीस लाख बीस हजार साल का एक चतुर्युग बनता है अब सुनते रहिए ध्यानपूर्वक गीता से है ये ऐसे हजार चतुर्युगों का ब्रह्मा के बारह घंटे होते हैं आप कहोगे कमाल है ऐसा भी कभी हो सकता है गोली दे रहे हो प्रभु जी चलो हम बात करते हैं कई कीड़े होते हैं प्रभु जी जो सुबह पैदा होते हैं और हमारे रात्रि तक वो मर जाते हैं सुबह पैदा होते हैं जवानी भी आती है बच्चे भी पैदा करते हैं बुढ़ापा भी आता है और मर भी जाते हैं अब उन कीड़ों में जाकर हम कोई कीड़ा हमारे जीवन में होकर आ जाए और उनके पास जाके बोले ओ भी जो तुम्हारा एक जीवन है ना इन मनुष्यों का वो घंटे है तो बाकी कीड़े क्या कहेंगे उसके दिमाग खराब है तेरा हम लोग गलती क्या करते हैं हर चीज को अपनी दृष्टि कौन से देखने की कोशिश करते हैं उदाहरण एक और समझ लीजिए यहां से और यहां तक कितने कदम होंगे प्रभु जी अंदाजा बताइए इस स्टेज के इस एंड से इस एंड तक बीस कदम कोई पच्चीस कहेगा कोई बाईस कहेगा ठीक है झूठ बोल रहे हो आप ऊट के तो तीन ही कदम होंगे और चीटी के कौन से कदम की बात कर रहे हो आप ये दुनिया रिलेटिव है सापेक्ष है ध्यान रखिएगा यह समय भी सबके लिए सापेक्ष है जैसे कि यहां से और यहां तक ऊट के लिए तो तीन चार कदम हुए चीटी के लिए हजार कदम हुए हमारे लिए बीस पच्चीस और हमारे भी, भी अगर साढ़े छह सात फुट का हो व्यक्ति तो उसके लिए कम हुए तो ये समझिएगा तो आप समझेंगे सबकी उम्र एक है ये हमारी मूर्खता है हमारे छह महीने देवताओं का एक दिन होता है हमारे छह महीने देवताओं का एक दिन होता है ऐसे ही ब्रह्मा जी के जो बारह घंटे हैं हमारे हजार चतुर्युग जब ये आपने अगर सुना है रेवती जी के साथ रेवता उनके पिता का नाम था राजा थे सत्युग के अंदर तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पद, लड़की की शादी के लिए पता करूं किससे शादी होनी चाहिए तो ब्रह्म लोग चले गए ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मा जी उस टाइम थोड़े हारमोनियम बैठकर भगवान के भजन कर रहे थे उन्हें एक क्षण दो बस एक लास्ट ऐसे करा बस उन्हें हाँ बोलो क्या बात है उन्हें मुझे लड़की की शादी के लिए वर चाहिए बोलते तो पूरा प्रॉब्लम हो गई क्योंकि तू सतयुग में आया है अब द्वापर हो गया वहां और वहां तेरी पत्ते ही लड़की के लिए योग्य वर सिर्फ बलराम है और तू फटाफट -भट चला जा नहीं तो वो भी चले जाएंगे क्योंकि तू मेरे लोक में है तो इस लोक में उस लोक के समय के अनुसार गाड़ी नहीं चल रही मेरे लोक के अनुसार गाड़ी चल रही है तो ब्रह्मा जी की ऐसे ही उनकी रात होती है अभी मैं 12 घंटे की बात करिए सिर्फ प्रभु ऐसे 2000 हजार चतुर्युगों का ब्रह्मा जी का एक 24 घंटे एक दिन होता है ऐसे तीन दिन का उनका साल होता है और ऐसे सौ साल की उम्र है किन ब्रह्मा जी की अब ध्यान रखिएगा वहां ब्रह्मा जी की ऐसी गति से नहीं चल रही उनको भी अब काल के बारे में समझिए कैसे आप समझ सकते हैं काल को जीवन में कैसे लगाएंगे ध्यान प्रभु सुनिएगा पीछे 2008 निकला है ना सबके ही निकला है क्योंकि सभी जिंदा है बात कर सकता हूं कैसे निकला प्रभु जी चुटकी में निकला 2008 कैसे गया है, है जी चुटकी में गया है ना प्रभु जी ठीक है चलो अब मान के चलते हैं, हमारी 50 साल उम्र और है तो कितनी चुटकी बजाऊं? हैं? जिनकी थोड़ी बड़ी उम्र है वो पीछे 25 साल देखें जिन और थोड़े कम है वो 10 साल देखें 5 साल देखें प्रभु जी ऐसा लगता है समय आप जोशी जी सोचे जिस दिन शादी हो रही थी आपकी और आज देखिए कैसे निकला प्रभु जी ऐसे निकला है कि नहीं निकला है यह है ऐसे काल जाता है अगर काल की स्पीड देखनी है ना तो पीछे देखिए जिस स्पीड से पीछे गया है उसी स्पीड से आगे जाएगा यह सातवां दिन है प्रभु जी कैसे निकल गया बताइए प्रभु जी कैसे निकला है सात दिन निकला प्रभु जी ऐसा ये काल की गति है कलमंद व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है क्योंकि ये चुटकी के समान ही है पूरा जीवन ही चुटकी के समान है प्रभु जी पूरा जीवन ये काल की गति है ब्रह्मा जी के लिए भी इतना लंबा उम्र उनके लिए चुटकी के समान ही है प्रभु जी ध्यान रखना हाँ आप अपनी उम्र को मच्छर की तरह कंपेयर नहीं करते अरे मैं तो मच्छरों के तो मच्छर के जीवन के हिसाब से हजारों साल जीता हूं अब तेरे लिए तो वो चुटकी है।, है ना वो कीड़ा तो बारह घंटे जीता है है प्रभु जी परंतु वो उसके लिए पूरा जीवन है अब आप कहो मैं तो मच्छरों का हजारों जीवन जीता हूं परंतु तो तेरे लिए तो वो चुटकी समान ही है तो ब्रह्मा जी के लिए भी उनका काल किसके समान है चुटकी समान हमारा भी काल चुटकी समान मच्छर के लिए वो बारह घंटे भी चुटकी समान आप प्रभु जी अब आपको विष्णु जी का मैं बताऊं कुछ थोड़ा सा घबराना मत महाविष्णु कारणों दक्षाए विष्णु जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके छिद्रों से निकल रहे हैं और हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है चतुर्मुखी ब्रह्मा का क्योंकि जिसने अगर कृष्ण भागवत पढ़ी है तो उसमें क्या हुआ एक बार हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी मिलने गए द्वारका किससे जब कृष्ण भगवान की लीला चल रही थी तो उनके उनके महल पर पहुंचे तो द्वारपाल खड़ा था उन्होंने कहा द्वारपाल को बोलो ब्रह्मा जी आए हैं कृष्ण को बोलो तो अंदर गए तो कृष्ण को तो ब्रह्मा जी को अहंकार हो रहा था मैं ब्रह्मा आया हूं मिलने के लिए अच्छा बताता तेरे को भी। तो क्या कहा पूछा जरा पूछ किया कौन सा ब्रह्मा आया है तो प्रभु जी ये द्वारपाल गया वो भगवान पूछ रहे हैं कि कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि कौन सा ब्रह्म आया है कौन सा मेरे सवाए कौन ब्रह्मा आए तो प्रभु जी क्या देखता है हजार मुखी ब्रह्मा दस हजार मुखी ब्रह्मा लाख मुखी ब्रह्मा दस लाख मुखी ब्रह्मा क्या कर रहे हैं सारे सिरों से भगवान के सामने ढोक दे रहे हैं हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है अब समझिए इस ब्रह्मांड की उम्र और भगवान की एक श्वास समझिए प्रभु जी भगवान ने सांस बाहर छोड़ी तो उसका मतलब सबसे दूर जो गया ब्रह्मांड सबसे बड़ा होगा समझाऊंगा कैसे हमारा ब्रह्मांड छोटा इसलिए प्रभु जी क्योंकि उम्र है सौ साल और वो सौ साल कितनी हुई है हजार हजार मिला के है प्रभु जी ठीक है जब ब्रह्मा जी का स्वास, जब भगवान ने अंदर लिया तो सारे ब्रह्मांड बंद होने शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले कौन बंद होता है हमारा उसका मतलब हमारे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी की उम्र है उसको इंटू दस लाख इंटू एक करोड़ इंटू दस करोड़ मल्टीप्लाई करो तब वो वो जो ब्रह, ब्रह्मांड उधर गए हुए वो है तो भगवान की एक श्वास सोचो कितनी बड़ी है प्रभु जी ब्रह्माओं के हमारे तो पता नहीं अनंत मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं चांटिंग कर रहा था तो मैं सोच रहा था मैंने कहा क्या है ये ब्रह्मा जी एक बार पलक झपकते हैं उसके अंदर हम सौ बार सौ साल की उम्र जी के मर जाते हैं पलक झपकने में ब्रह्मा जी के एक पलक झपकने में अगर हमें सौ साल की उम्र हो प्रभु जी तो सौ बार जी के और मर जाते हैं मैंने कहा कमाल हो गया हम क्या क्या कर रहे हैं ये हम दुनिया में कर क्या रहे हैं ये और विष्णु जी की तो एक श्वास प्रभु जी अनंत क्योंकि क्या मल्टीप्लाई करोगे आप समझ रहे हैं काल को इस काल से समझ आ रहा है भगवान को मां भगवान हूं मैं अच्छा उनकी एक श्वास और भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन तू क्या ये सब पूछ रहा है कि मेरा वैभव क्या है मेरे एक अंश मात्र से ये सारा ब्रह्मांड ये चल रहे हैं और वंश मात्र कौन है विष्णु वंश मात्र कौन है विष्णु कृष्ण भगवान के अवतार बलराम जी बलराम जी के अवतार चतुर्व्यू चतुर्व्यू के अवतार नारायण नारायण के अवतार चतुर्व्यू चतुर्व्यू के अवतार महासंकर महासंकर अवतार महाविष्णु मतलब अवतार के अवतार के अवतार के अवतार के अवतार है महाविष्णु जो कि सांस ले रहे हैं बाहर हमारी बताऊ क्या साहब है प्रभुपा जी बताते थे डॉक्टर ड्रौक, फिलोसफी वो क्या है डॉक्टर फ्रॉग मेंढक फ्रॉग ग्रेट कुआं उसमें एक डॉक्टर साहब थे अपने फ्रॉग डॉक्टर साहब मेंढक बहुत सारे मेंढक थे उसमें इनकी बड़ी इज्जत थी बड़े अकलमंद थे एक मेंढक कूद कर गलती से बाहर निकल गया और वो जो कुआ कुआ था अभी नहीं साढ़े बजे वो निकल के बाहर चला गया और ये कुआ कहा था प्रभु जी बंबई समुद्र को जा के देख के आया कौन मेंढक वापिस आया कुएं में और बताता है डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब मैंने इतना बड़ा पानी का एरिया देखा है कितना दुगुना यहां से चार गुना नहीं नहीं, नहीं आठ गुना नहीं नहीं सोलह गुना आ, मैं ही था वो बनाने के लिए सोलह गुना ज्यादा थोड़ी हो सकता है कुएं से कोई बड़ा पानी क्योंकि प्रभु जी बताना मैं जरूरी इसलिए समझता हूं कि मेरे साथ भी हुआ था इस बार एक, एक बार ड्राइवर था मुझे गाड़ी लेके आनी थी बॉम्बे से ड्राइवर ने पूछा वो बिहार से था प्रभु जी तो उसने मुझसे पूछा समुद्र है ना मैंने कहा तो बोलते वो गंगा जी से कितना बड़ा है मैंने गंगा जी से कितना बड़ा है मैंने दुगना ऐसी बिल्कुल जैसे मेढक पूछा था ना दुगना नहीं उससे दस गुना बीस मैं गुना मैंने कहा उससे भी तो प्रभुजी कैसे देखता है <laughs> <laughs> तो प्रभु जी मेरा फ्लैट बॉम्बे के अंदर बिल्कुल सी बीच पे था तो ये और दसवें वाले पे था तो ये जब ऊपर गया है प्रभु जी और ऊपर जाके देख रहा था सब खिड़कियों से समुद्र नजर आता था तो क्या देख रहा है शक्ल देखने वाली थी उस टाइम मैं आप पास आया उसके मैंने क्या हुआ रविंदर इसके उस पार भी लोग रहते हैं क्या प्रभु जी आप अपना दिमाग से समझने की कोशिश मत करिएगा भगवान को एक चीज बता दूं मैं आपको हम गलती बताऊं क्या करते हैं भगवान को अपने नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं भगवान हमारे नजरिए से आसपास भी नहीं है बहुत ज्यादा दूर है हमारा कोई जब इसका हमारे दर्शन का पहला नाम है अचिंत्य क्या है हमारे चिंतन से परे हैं तो अब काल का इस्तेमाल कैसे करना है प्रभु जी ये तो यू जा रहा है और क्या चीजें चीज है की ने क्या कहा है काल के बारे में हर चीज को खरीद सकते हो परंतु समय को लाखों करोड़ों सोने की मुद्राओं से भी खरीद नहीं सकते जो निकल गया वो आने वाला नहीं है सबसे पेरिशेबल कॉमोडिटी है बिजनेसमैन के लिए नहीं कहते मेरा समय कीमती है पैसा नहीं क्यों क्योंकि समय से पैसा कमाता है समय कीमती क्यों है प्रभु जी क्योंकि समय से पैसा कमाता है पैसे से समय नहीं कमाता वो जिससे जो चीज कमाई जाती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ना प्रभु जी तो इसी तरीके से इस काल का इस समय का सतउपयोग करिए अब प्रश्न उठता है कि कैसे करें वहां आ गया कर्म पांचवी चीज जीव बता चुका हूं भगवान के बारे में चर्चा कर चुका हूं प्रकृति के बारे में चर्चा कर चुका हूं काल के बारे में चर्चा कर रहा हूं काल के बारे में समाप्त करने से पहले बता दू वैकुंठ में सिर्फ वर्तमान है जब वो समय ध्यानपूर्वक जिसे साइंस पढ़ रखी है सफेद लाइट होती है किसकी सूरज की जब वो एक ऐसे त्रिकोण प्रिज्म कहते हैं इसको कांच के टुकड़े में से डाली जाए तो जब बाहर निकलती है तो सात रंगों में बढ़ जाती है है ना जी उसका मतलब ये सात रंग किसके अंदर हैं उस सफेद में परंतु नजर नहीं आते इसी तरीके से काल अपने ओरिजिनल स्वरूप के अंदर सिर्फ वर्तमान है परंतु जब इस भौतिक जगत में आता है तो तीन भागों में बढ़ जाता है भूत वर्तमान और भविष्य अब आपकी जानकारी के लिए सुनिए मजा किसमें किया जाता है भूत में भविष्य में या वर्तमान में आनंद किसमें उठाया जाता है चलिए इस भौतिक जगत में वर्तमान है जो चला गया वो भूत और जो क्षण आने वाला है वो भविष्य तो वर्तमान कहां है, है प्रभु जी जो क्षण चला गया वो क्या है पास्ट भूत और जो अगला क्षण आने वाला है वो क्या है भविष्य जब ये सात जो रंगों में बटता है इसमें सफेद होता है क्या नहीं होता इसमें सफेद ये सफेद से माइनस होता है यहां हकीकत में देखा जाए भूत और भविष्य ही है प्रभु जी जब बासी चीज को क्या खाएं और जो अभी तक आई नहीं उसको क्या खाए बीच में तो इतना सही है प्रभु जी सोचिएगा इसे विचार करिएगा यह विचार करने योग्य चीज है और वैकुंठा में सिर्फ वर्तमान इसलिए आनंद ही आनंद कोई चीज खत्म नहीं होती कोई चीज ऐसे आगे चलकर मिलेगी नहीं उसी क्षण प्राप्त होती है भविष्य का कोई चक्कर ही नहीं होता यह आपके और मेरे लिए समझना भी मुश्किल है क्योंकि भौतिक जगत में इन दोनों के सिवाय और कुछ है ही नहीं वर्तमान को भी कहां देखा है अब आते हैं कर्म पे कर्म शब्द आया क्र से क्रह का मतलब करना भगवान गीता में साफ कहते हैं कि कोई व्यक्ति कर्म किए बगैर तो एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता अब आगे चलते हैं थोड़ा तेज चलना पड़ेगा अब आता है भगवान ने कहा है कि कर्म की परिभाषा दी है आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक के अंदर ध्यानपूर्वक सुनिएगा बहुत जरूरी है जानना कर्म परिभाषा देते हुए भगवान ने कहा कर्म वो कार्य हैं जो आपको नए नए शरीर दिलाने में सहायक होता है उसको कर्म कहते हैं ये अच्छा है कि बुरा है हैं बड़ा सोचना पड़ रहा है कर्म वो कार्य है जो करने से आपको नए नए शरीर प्राप्त होते हैं शरीर कहां प्राप्त होते हैं कुंठा में भाई कुंठा में कुंठा में तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जो चीजें घुमाएं उनको कर्म कहते हैं और लोग कहते हैं बड़ा कर्म योगी है अरे मैंने कहा बड़ा गर्व हो या इसका और एक कर्म करना चाहिए बस कर्म करे जाओ गीता में कहीं नहीं है गीता में भगवान ने कहा है साफ रूप में सुनिए पहली चीज चौथे अध्याय के सोलह श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म की गति को समझना अत्यंत मुश्किल है फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है और विकर्म क्या है ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा कर्म का मतलब समझिएगा दो प्रकार का आप लीजिए कार्य कार्य तीन प्रकार के होते हैं कर्म विकर्म और अकर्म अब समझिए कार्य तीन प्रकार के तो पहला जो कर्म है वो कार्य होते हैं जो शास्त्रों के आधार पर किए जाते हैं उनको पुण्य कहते हैं क्या कहते हैं पुण्य विकर्म वो कार्य होते हैं जो शास्त्रों के आधार पर नहीं किए जाते और उनको हम लोग क्या कहते हैं पाप परंतु ये दोनों के दोनों शरीर से जुड़े हुए हैं ये दोनों दोनों किससे जुड़े हुए हैं शरीर से क्योंकि पुण्य और पाप भुगतने के लिए हमें यही भौतिक जगत में आना पड़ेगा और अकर्म क्या होता है आप समझिए उसके कर्म के सामने क्या वर्ड लगा हुआ है जो कि कर्म नहीं है अब उसका मतलब, क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि कार्य करूंगा परंतु फल भुगतने के लिए भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा उसका फल मुझे कहा मिलेगा वैकुंठ में उस कार्य को कहते हैं अकर्म उसको दूसरा नाम है भक्ति क्या नाम है प्रभु जी भक्ति अब समझिए ये तीन टाइप के बताए अब एक चर्चा कर देते हैं भाग्य पे फिर आगे चलेंगे कर्म पे थोड़ा डिटेल भाग्य क्या है जो कर्म का फल होता है उसको भाग्य कहते हैं कृपा करके जब आप किसी व्यक्ति को कहते लॉटरी खुल जाती है तो कहते हैं अरे यार क्या भाग्यशाली है इसका मतलब क्या हुआ हम लोग बताऊ गलती क्या क्या हैं भाग्यशाली का मतलब भगवान ने इसको कुछ स्पेशल दे दिया भाग्य का मतलब जो आपने बनाया है इसमें भगवान कुछ नहीं दे रहे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो आप जो आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति टॉप पे पहुंचा हुआ है आपको लक्की था लक्की किसने बनाया अपने आपने बनाया उसको अपने अपने आपने उसके कर्मों ने उसको बनाया है भगवान ने नहीं ये ध्यान रखिएगा यह दिमाग से निकाल दीजिएगा कि भाग्य भगवान देता है कर्मों के फल को भाग्य कहा जाता है दोबारा दोहरा रहा हूं कर्म के कार्य करों फल मिलेगा वो फल क्या है भाग्य क्लियर रखिएगा दिमाग में एकदम और कर्म इक्वल टू फल आप बोलते हो यार होता तो नहीं ऐसा कई बार इतना कर्म करते हैं फिर भी फल प्राप्त नहीं होता तो ध्यान रखिएगा कर्म में भी और फल में भी दो भाग हैं फल तो प्राप्त होता है प्रभु जी जब सफलता नहीं मिलती तो क्या सब मिलता कौन सा फल मिलता है असफलता का फल जब सफल होते हो तो कौन सा फल मिलता सफलता का फल अब इस कर्म में ध्यान का फिर छुपा हुआ दो चीजें एक कर्म जो आप कर रहे हो और एक कर्म जो आप कर चुके हो अब आपने मेहनत करी परंतु पिछले जन्म में आपने बेसिकली कोई फल तैयार नहीं कर रखा कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहा था जिससे कि आपको प्लस का फल मिले तो क्या होगा प्रभु जी अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रेजेंट कर्म दस ठीक है जी प्रेजेंट कर्म दस अब पिछले जन्म का जो कर्म है ना प्रभु जी उसका जो फल है इसके साथ ये तो या तो मल्टीप्लाई होता है या प्लस होता है या माइनस होता है या डिवाइड होता है ये चारों आपके फल के अनुसार है अब दस किस इनटू? अगर टेन इनटू पिछले जन्म में आपने फल कुछ किया नहीं तो क्या बनेगा जीरो तो टोटल क्या होगा जीरो अब आया टेन पिछले में प्लस वाला काम कर रखा है परंतु करा क्या है प्रभु जी प्लस जीरो तो रिजल्ट क्या मिला टेन ट्वेंटी नहीं अब पिछले करा काम दस और पिछले जन्म में फल ऐसे कर रखे थे जो कि इनटू में आ रहा था इनटू हंड्रेड फल क्या हो गया थाउजेंड हजार हो गया अब दस पिछले जन्म में जीरो तो नहीं था डिवाइडेड बाय टू तो फल मिला कितना पांच तो प्रभु जी पिछले जन्म का कई बार लोग कहते हैं अरे और जो देखा नहीं तो क्या करें पिछला जन्म तो जानबूझ के भगवान भुलाते हैं अगर नहीं भुलाएंगे तो हमारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी बहुत बुरी हालत हो जाएगी प्रभु जी जीवन में दुख आते हैं ना वो दुख को कौन भुला देता है समय अगर भूलें ना, ना प्रभु जी तो मर जाए हम लोग इस पिछले जन्म का तो छोड़ो इस जन्म का ही हम सहन नहीं कर पाए ये भगवान की कृपा है प्रभु जी ये भगवान की कृपा है भीष्म पितामह तक को सौ जन्म जानने के कारण उनको शरीर त्यागने में प्रॉब्लम आ गई थी कि मैंने सौ जन्मों तक कोई गड़बड़ नहीं करी फिर मुझे सैया क्यों मिल गई तब भगवान ने क्या कहा था मुझे तेरा एक जन्म याद है मेरे को तेरा 101वां जन्म याद है अगर पता लग जाए पिछले जन्म में प्रभु जी आज उदाहरण लीजिए कि पिछले जन्म में हमें पता लग जाए कि मैं तो भईये अरबों रुपए का मालिक था और इस जन्म में मैं क्या कर रहा हूं गदी की तरह काम कर रहा हूं दस हजार रुपए कमाने के लिए प्रभु जी मैं जी सकूंगा बताओ आप मुझे और अब ध्यानपूर्वक सुनिए गुरु नानक जी की एक कथा ध्यानपूर्वक सुनना है बहुत जरूरी बहुत जबरदस्त कथा है गुरु नानक जी एक बार एक गांव से जा रहे थे वहां क्या देखते एक बहुत बड़ी अन्न की एक दुकान है बहुत बड़े अनाज की दुकान है वहां एक बकरा मुंह मार रहा है किसमें बकरे उसमें बोरी में और तीन लड़के जो है उसको डंडा मार रहे हैं तो गुरु नानक जी के साथ उनके चेले का क्या नाम था प्रभु जी मरदाना तो गुरुनाथ जी ठाका के हंस दिए जोड़े जोर से हंसे तो मैंने कहा आप हंसे क्यों छोड़ नहीं नहीं नहीं आप ना तो कभी ऐसे फालतू में हंसते हो ना फालतू में रोते हो और ना फालतू में चुप रहते हो आप जो भी कोई कार्य करते हो उसके पीछे कोई ना कोई तो लक्ष्य होता है आप बताओ ये क्या था सुनेगा नहीं, नहीं हाँ हाँ बिल्कुल तो क्या बताया बोलता है, पता है ये बकरे को जो तो देख रहा है ना ये पिछले जन्म में इन तीनों का बाप था और इसने यह अनाज की दुकान सारी बनाई परंतु इसने एक कार्य मनुष्यों वाला नहीं किया आसक्ति इसको दुकान से थी और गांव से थी तो इसका जन्म यही बकरे का हुआ आज अपनी दुकान पे खाने गया वही लड़कों के लिए जिसने दुकान बनाई थी आज इसको वही मार रहे है। जब ध्यान रखिएगा आपके घर के अंदर जो जानवर आते हैं ना कीड़े वीड़े ये पित्र हैं क्योंकि जब तक आपसे रिश्ता नहीं है तब तक आप घर नहीं आएगा कोई भी जीव ये एक चीज ध्यान रखिएगा करोच भी आएगा ना तो सोचने ना यार पिछले जन्म का कोई रिश्तेदार है क्योंकि उसके बगैर नहीं आएगा प्रभु जी वो हा नहीं आएगा, आएगा। कोई नहीं आएगा।, नहीं आएगा ये बकरा भी फालतू में नहीं गया था वहां पिछले जन्म के उसके कर्म थे तभी गुरु नानक जी ने कहा देख कितना मूर्ख था वही चीज उसने बनाई उसी को नहीं खा पा रहा और ऐसे ही हम लोग जोड़ते रहते हैं ऐसी गुरु गुरु जी के साथ ही हुआ एक बहुत रईस व्यक्ति था गुरुनाथ जी गए उसके पास बुलाया उन्होंने गुरुनाथ जी को अरे गुरुनाथ जी आइए क्या लेंगे आपके लिए क्या करूं बताइए तो गुरु जी ने देखा कि इसने तो इतना सारा इकट्ठा कर रखा है, और सबसे आ सकती है इसको तो उन्होंने क्या किया ऐसी देखते देख सुई उठाई नहीं एक काम कर दियो ये पकड़ हा बोले मुझे अगले जन्म में दे दियो ये ये सुई मुझे अगले जन्म में दे दियो अरे ऐसे कैसे हो सकता है बोलते फिर तू तो ये सारा इकट्ठा क्यों कर रहा है जब तू कुछ ले नहीं जा सकता तो ये सारा कुछ इकट्ठा क्यों कर रहा है तू तो? किसलिए इकट्ठा कर रहा है बताओ प्रभु जी ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना है जब गीता में भगवान कहते हैं अब ध्यान प्रको सुनिएगा यज्ञ अर्थात कर्मन्त्रोको अयम कर्म बंधना यज्ञ अर्थात यज्ञ के लिए यज्ञ अर्थात कर्म्यो यज्ञ के लिए कर्म कर अन्यत्र नहीं तो अन्यत्र को अयम कर्म बंधना इन कर्मों के बंधन में फंस जाएगा और यज्ञ का मतलब यज्ञ वही विष्णु वेद कहते हैं यज्ञ ही विष्णु है जो कार्य विष्णु की संतुष्टि के लिए किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं तो साफ कह रहे हैं यज्ञ अर्थात यज्ञ के लिए कर्म कर नहीं तो यह कर्म तेरे बंधन का कारण बनेगा अब आप लोग सब क्या बोलते हो गीता में कहा गया कर्म तो उसका मतलब बंधन में यज्ञ गायब कर दिया वाह तीसरा अध्याय के नौवें श्लोक में तो भगवान साफ कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मन्यो और क्या कहते हैं यद दुदोसी जदासी यद तपस् तद कुरश मद जो खाता है जो कमाता है जो दान देता है जो यज्ञ करता है जो तपस्या करता है इस सब फलों को मद अर्पणम मुझे अर्पण कर क्या गीता हिंदुस्तान बेड़ा गर्व कर दिया कर्म करे जा जा यज्ञ अर्थात कर्म्यत्र लोक वम कर्म बंधना नहीं तो ये लोक में बांध देंगे पहले जेल में ऊपर से और बांधो और बांधो कहा लिखा है गीता के अंदर कर्मन्यवाधिकार फलोशु कदाचना उसमें भी साफ लिखा है कि कर्म पे तेरा अधिकार है परंतु बेटा फल पे तेरा अधिकार कर्मन्यवाधिकार कर्म पे अधिकार मा फलेश कदाचना फल पे कदाचिन्ह भी तेरा अधिकार नहीं है ये क्या सिद्ध करता प्रभु जी समझिए ध्यानपूर्वक एक सेल्समैन अपने मालिक के लिए खूब सेल करके लाता है पैसे लाता है वो पैसे का अधिकार कौन है तो इस श्लोक से क्या पता लग रहा है आपका अधिकार क्यों नहीं होगा क्योंकि आप दास हो और मालिक वो है आप दास हो और मालिक वो है इस श्लोक से यश तेरा कर्म करने का अधिकार है बेटा तू दास है काम तो तुझे करना पड़ेगा परंतु उसका फल किसको अर्पण करेगा मुझे आप वो गए मर गए कि कहा फंस गए माके प्रभु जी अंग्रेजी में कहावत है Ignorance of the law इग्नोरेंस ऑफ द लॉ be spared by law. कानून की अज्ञानता का मतलब नहीं है कि कानून छोड़ देंगे मुझे मालूम नहीं था जी अच्छा क्यों झूठ बोलता है अपने काम की चीजों के बारे में तो खूब जान, जानने की कोशिश करी है ना बिजनेस स्टार्ट किया तो सेल टैक्स कैसे बचाऊंगा सब सब जुगाड़ करी इनकम टैक्स सब जानने की कोशिश करी हर चीजों को लाइसेंस इकट्ठे करे हैं जी अगर भाग जाए रेड लाइट पे तो पुलिस वाला नहीं भागता पीछे परंतु अगर मनुष्य क्रॉस कर जाए तो और बोले मैं तो नहीं था, तो क्या चलता हूं हाँ प्रभु जी ये मनुष्य जीवन आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं मिला है सिर्फ माँ बाप पहले बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको घोड़ी भी बैठाने के चक्कर में होते हैं लड़के को गृहस्थ आश्रम क्या होता है ए बी सी डी नहीं जानता ए बी सी डी नहीं जानता कि गृहस्थ आश्रम किस लिए है, है जी नहीं गृहस्थ को आश्रम कहा गया है ब्रह्मचारी को आश्रम कहा गया है वान को आश्रम कहा गया है सन्यास को आश्रम कहा गया है और आश्रम में पहली चीज तो भगवान की भक्ति होती है बाकी चीजें सब सेकेंड गृहस्थ को भी क्या कहा गया प्रभु जी अब भगवान दूर दूर तक नहीं बेटा कोई बच्चा भी करने लगे तो पागल है आदमी से बात करो पत्नी कर तो रही है तू ग्रस्त में नहीं है तू चौकीदार है बाहर पति कैसे कहता है आपने आपको जवाब तो देना पड़ेगा प्रभु जी आप मेरी बात मानो या ना मानो वो अकलमंद मानेगा मूर्ख नहीं मानेगा भगवान साहब खुद ही कह रहे हैं तो इसीलिए अब प्रश्न एक बार क्लियर कर दूं ये ज्यादा सब में आता है प्रभु जी अच्छे लोगों के साथ बड़ा बुरा होता है बुरे लोगों के साथ बड़ा अच्छा होता है उदाहरण से समझ लीजिए भगवान करे आप कभी जेल ना जाएं क्योंकि तो जेल में ऑलरेडी हैं जेल में तो ऑलरेडी हैं बदजीव हैं है, बद है हुए हैं तो और एक और जेल में तो कर, कर के के प्रभु जी रोज सुबह चार बजे उठता है भगवान का कीर्तन करता है भगवत गीता पढ़ता है सब लोगों का सहायता करता है उनको भी पढ़ाता है उनको भी भगवान का नाम करवाता कर है कोई बीमार है तो उसको हेल्प करता है परंतु रोज ग्यारह बजे कुछ आते हैं लोग जेलर के वहां से और इसको 20 कोड़े मार के जाते हैं और फिर इसको दोपहर को दो घंटे के लिए पत्थर तोड़ने जाना पड़ता है हार्ड लेबर आप ये देखते हो चल रहा है ये आदमी इतना अच्छा है उसके बाद ऐसा क्या हो रहा है तो जेलर के पास जाते हो आप बोलते हो जेलर साहब इतने अच्छे आदमी को आप क्या कर रहे हो बोलते आपकी बात बिल्कुल सही है आपकी बात बिल्कुल सही है परंतु वो क्या रो रहा है बोलते नहीं वो तो नहीं रो रहा परंतु मुझे बुरा लग रहा है बोलते बताए ये यहां आया क्यों था इसको भेजा क्यों गया बोलते नहीं क्या किया सिर्फ दस कत्ल किए थे, थे सौ चाबुक अब पढ़ते हैं बीस इसको बोला कहा था दस घंटे की हार्ड लेबर करनी पड़ेगी अब करनी पड़ती है सिर्फ दो घंटे की और मजे की बात यह देखो जहां कुछ लोग आते हैं अच्छे लोग उन्होंने कहा जैसी तेरी सजा खत्म होगी हम तुझे नौकरी दे देंगे तो मतलब इसका फ्यूचर भी सिक्योर है तो प्रभु जी ये मत सोचना अच्छे हो जेल में अच्छे नहीं हुआ करते हम लोग सबके सब क्या हैं कैदी हैं और कैदी कौन होता है अपराधी हैं सब यहां जो भौतिक जगत में है सब अपराधी हैं सब सब बने हुए हैं सब जेल में हैं जब अपराधी है, अपने को अच्छा समझ लेते हैं अच्छा बनने की कोशिश करूं हम भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्लेम नहीं कर रहा मैं अच्छा हूं मैं अच्छा होता तो मैं यहां क्यों होता बताओ मैं हां मैं कैदी की जरूरत हूं कि अपनी गलतियों को मान गया हूं और सुधरने की कोशिश कर रहा हूं और यही मैं आपके सामने रख रहा हूं यही भगवान हमसे कह रहे हैं धर्म का मतलब ही यही है कि तूने पहले गड़बड़ करी होगी चिंता ना कर अब आगे मत करियो अब कई बार लोग मिलते हैं प्रभु जी मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता फिर भी ऐसे जबरदस्ती वो हो जाता है तो अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया कृष्ण भगवान से हे भगवान कई बार गलत नहीं चाहते हुए भी गलत हो जाता है तो अर्जुन ने क्या सोचा था जैसे हम सोचते हैं यार भगवान ने कर दिया तो भगवान के जवाब देते हैं ए अर्जुन इसका कारण तेरा जो काम है जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है उसके कारण तू बार बार पाप करता है नहीं चाहते हुए भी अब इस बुद्धि का इस्तेमाल कर कर इस काम को खत्म कर ज्ञान ले और इस काम को खत्म कर ये भगवान ने जवाब दिया है जो हम पाप कर्म प्रभु जी वो प्यास छूटता ही नहीं बस क्या करो स्वाद चाहिए में यही प्रॉब्लम रजोग प्रॉब प्रभु जी मजा आ जाए बाद में देखेंगे क्या होगा बात दूर नहीं है मैंने बता दिया आपको एक जन्म कैसे निकलता प्रभु जी यू यू निकलता है मैं जब 14-15 साल का था तो यही सोचता था मैं सोचा सत्तर अस्सी साल अगर उम्र मिल भी गई वो तो यू निकल जाएगी मैं खटिया पड़ाऊंगा कोई पानी देने वाला मुंह में होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा ये समय कोई लंबा तो लगता नहीं मुझे मैंने कहा ये तो समय लंबा लग ही नहीं रहा ये तो बड़ा छोटा समय है क्या करूं टाइम है शॉर्ट समय है कम और करना है बहुत कुछ तो किसको पकड़ना पड़ेगा जो बहुत कुछ करा सकता है और वो कौन है भगवान श्री कृष्ण अब आते हैं सीधा किस पे अब समझिए ध्यानपूर्वक कर्म क्या होता है जो कि बार बार नए शरीर दिलाता है इसलिए मैंने पांच चीजें बताई थी आपको भगवान जीव प्रकृति और काल ये चार तो सनातन हैं और कर्म सनातन नहीं है क्योंकि अगर कर्म सनातन हो जाता तो हम लोग तो फंस गए थे कभी निकल ही नहीं सकते थे ध्यान रखिएगा भक्ति कर्म नहीं है भक्ति अकर्म है कार्य हैं तीन प्रकार के कर्म विकर्म और अकर्म भक्ति में कार्य करते हैं कर्म नहीं करते प्रभु जी कर्म तो वो चीज है चाहे पुण्य करो भुगत नहीं आना पड़ेगा पुण्य करोगे क्या होगा अच्छे परिवार में जन्म हो गया पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुई पर पैसे को रखने की प्रॉब्लम हो गई प्रॉब्लम तो रहेगी प्रभु जी दुखाल्यम है ये दुखों का घर है परंतु इसमें भी तरीका बताया भगवान ने बताऊंगा मैं आपको तो भगवान क्या कहते हैं क्या करे जी फिर हमने अब पहले दिन कहा था हम लोग सबके सब मुक्ति चाहते हैं सबके सब क्या चाहते हैं है ना मुक्ति का मतलब प्रॉब्लम से मुक्ति ना पर मुझे नहीं चाहते सब सबके सब मुक्ति ढूंढ रहे उसका मतलब क्या कहते हो अरे तो साधु हो गया सबके सब किस चक्र में हो मुक्ति के चक्कर में हो तो सबके सब साधु हो परंतु प्रॉब्लम क्या है आप अप्रेंटिस साधु रह गए आप असली साधु नहीं बन पाए असली साधु कौन होता है जो जड़ से सारी प्रॉब्लम को कुछ दूर करने की कोशिश करे अकलमंद व्यक्ति कौन है प्रभु जी चाणक्य पंडित जी ने क्या किया था पैर में जब चुप गया घास तो क्या किया उन्होंने घास ही निकाला सिर्फ घास में खड्डा खोदा उसके जड़ को भी हटाया और उसमें क्या डाला दही डाली कि जहां कभी घास दुबारा उग ही नहीं सके ये अक्लमंद व्यक्ति होता है हम लोग क्या करते हैं ऊपर से घो उसको हट दी फिर आ गई क्या फायदा हुआ बताइए आप मुझे तो इसीलिए एक तो आप सबके सब मुक्ति चाहते हो और दूसरा सबके सब योग करते हो आप कहोगे नहीं नहीं हम तो योग वोग नहीं करते एबीसीडी भी नहीं जानते योग के बारे में क्यों झूठ बोल रहे हो भूख लगती है तो क्या करते हो खाना से जुड़ते हो तो ये योग नहीं है और योग से मुक्ति मिलती है योग से क्या मिलती है भूख से मुक्ति मिलती है गरीब है किसको जोड़ना चाहते हैं पैसे को तो किससे मुक्ति मिली गरीबी से अज्ञानी है ज्ञान को जोड़ा तो अज्ञानता से मुक्ति मिली तो उसका मतलब मुक्त होने के लिए हमें योग करना पड़ेगा परंतु अक्लमंद व्यक्ति वो ही है जो कि यह समझता है कि कौन से योग से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो सकती है किस चीज से जुड़ने से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो सकती है और भगवान गीता में भी कहते हैं योग कर्मशु कौशलम योग क्या है कार्य करने का जो कौशल है ना उसको योग कहते हैं क्या मतलब हुआ उसका आप पूछोगे देखिए प्रभु जी हमें कार्य करना है जो कर्म भी ना हो और विकर्म भी ना हो तो ये कार्य करने का योग जो कटने वाले की और आसपास वालों की किसी को पता नहीं लगता है कि कट तो इसी तरीके से हमने कार्य भी करना है परंतु तो ऐसे करना है कि इस भौतिक जगत में फंसेना क्योंकि प्रभु जी खाना भी पड़ेगा जीना भी पड़ेगा है ना प्रभु जी करना पड़ेगा सारी चीज कर रहे हो तो करनी पड़ेंगी। परंतु तो योग का मतलब यह हुआ तो भगवान कहते हैं तस्माद योग युजुत्सवा योग कर्मसु कौशलम कौशलम का मतलब समझ गए कौशल एक्सपर्ट क्या करने में कर्मसू कार्य करने में कौशल आगे क्या कहते हैं अब योग सिंपल डेफिनेशन ज्यादा चक्कर में पढ़ना योजना योग, योग शब्द आया युद्ध से किससे आया युद्ध युद्ध का मतलब जोड़ना योग का सिंपल मीनिंग है जोड़ना ध्यान रखिएगा हम चित्त से बोलते चित्त को शुद्ध करना है एक्चुअली वो योग का असर है किससे योग करें कि चित्त शुद्ध हो जाए किससे जुड़े कि चित्त शुद्ध हो जाए उसका मतलब चित्र शुद्ध हो मतलब शुद होना उसका परिणाम है परंतु हमें जाना है कारण पर परिणाम पे नहीं तो जुड़ना तो हम परंतु अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा अलग अलग वस्तुओं से जुड़ने से अलग अलग मुक्तियां प्राप्त होती हैं कैसे आप धनाढ़ तो बनना चाहते हो बहुत परंतु जो धंधा करते हो भिकारियों से करते हो प्रभु जी लिमिटेशन हो गई ना हमने जुड़े नहीं सही जगह ज्ञानी बनना चाहते हो कि मैं बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी बनना चाहता हूं परंतु टीचर रखते हो जो चौथी पास है।, है प्रभु जी कहां से तो इसीलिए अब हमें जानना चाहिए कि ये सारी भौतिक प्रॉब्लम जो है ना प्रभु जी ये कैसे सॉल्व हो जाए हैं एक ही शॉट में पानी कहा डालें जड़ में क्योंकि प्रभु जी समय बहुत कम है एक चुटकी में करना है सब कुछ अब ध्यान रखिएगा जीवन को ऐसे देखना शुरू करिएगा जब तक आप जीवन को चुटकी नहीं देखोगे ना प्रभु जी आप सीरियस नहीं होगे क्योंकि अगर आपने चुटकी में जीवन को नहीं देखा ना प्रभु जी तो आप सोचोगे कल कर लूंगा कल कर लूंगा बस और वहीं खत्म हो जाती हो वही खत्म हो जाते हो जाते तो हमें क्या करना पड़ेगा एकदम सीरियसली चुटकी में निकलेगा मृत्यु सामने करी है चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि जिसको आध्यात्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ना हो उसको सोचना चाहिए अगले क्षण में मृत्यु आ जाएगी और जिसको कि भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करना हो उसको सोचना चाहिए मैं कभी नहीं मरूंगा तो रावण हिरना कश्यपू कंस कभी मरना नहीं चाहते थे समझ गए आप ये कभी मरना नहीं चाहते थे परंतु प्रहलाद महाराज ने कभी कर, कभी भगवान से प्रार्थना करी थी जब उनको ऊपर से नीचे फेंक रहे थे या होलिका लेके बैठ गई है के भगवान मुझे बचा लो नहीं भक्ति करूं किसी क्षण भी मृत्यु आ सकती है किसी क्षण भी मृत्यु आ सकती है चलिए होलिका की बात आई तो एक चीज बता दू मुझे बड़ा अजीब लगा प्रभु जी समझ नहीं आया मुझे कि होली का होता है जब करते हो और वो होली का राक्षसनी है उसकी राख को आप घर ले जाते हो है ना यही करते हो ना है, है मोदी साहब जलती कौन है प्रयाद महाराज है होली का भक्त का राख है कि राक्षसनी की राख है वाह कमाल है भक्त का डंडा तो निकाल के फेंक देते हो है ना वो तो पड़ा ना रोड पे होली का है राक्षसनी तू घरा। चल तुझे लेके चलेंगे घर में छिड़केंगे हर जगह ये अधर्म है ये कलियुग है ये कलयुग है ये है कलियुग बड़े प्यार से लेके जाते हैं जी और वो प्राण का डंडा भी लगाते हो क्या करते उसको अब तू चल हट ये राक्षसनी ज्यादा अच्छी है चल तू घर हा उसे पापड़ रख के खाते हो ना हे भगवान हैं हा पूजने जा रही हैं प्रहलाद को नहीं होलिका को कि तू जली हे मेरी माँ कमाल है बुद्धि पता नहीं कहां हा प्रभु जी तू तो खिलाफ लाके हिशपुस्ट करते हैं अगले साल फिर आइयो अगले साल फिर आइयो फिर मैं तुझे घर लेके जाऊंगी प्रभु जी अधर्म कलयुग में एक चीज ध्यान रखिएगा प्रभु जी क्योंकि एकदम आ गया और मैं बताना चाहता था आपको ये बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी चीज है कि हमारे देश के जो हमारी सीमाएं हैं पाकिस्तान के साथ सीमा लगी हुई चलो उदाहरण लेते हैं जो सीमा है उस पे हमारे देश का सबसे बड़ा नुकसान कौन कर सकता है जल्दी बताइए है? जो सैनिक वहां है वो सबसे बड़ा कर सकती है सैनिकों का लीडर है वो कर सकता है हा जो सैनिकों का लीडर है ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है इसीलिए ध्यान रखिएगा धर्म का सबसे बड़ा नुकसान कौन कर सकता है जो लोग धर्म धार्मिक बन रहे हैं परंतु तो है राक्षस जो धार्मिक बन रहे हैं परंतु है राक्षस यही धर्म का नुकसान कर सकते हैं इनसे बड़ा नुकसान और कोई कर नहीं सकता अगर मैं गलत बोलता हूं तो मैं प्रभु जी धर्म का जितना नुकसान कर सकता हूं उतना आप में से कोई नहीं कर सकता जब कल युग में देखना पड़ेगा सुनना पड़ेगा समझना पड़ेगा यह ध्यान रखिएगा नहीं तो आधर्म को पता सोचोगे मैं धर्म फैला रहा हूं और फैला किसको दिया अधर्म को फैला दिया पाए डाल रहे हैं पौधे में और इतने बदमाश होते हैं प्रभु जी इतने बदमाश होते हैं कि झाड़ का उगा रहे हैं उसमें से एक आर्टिफिशियल फूल लगा देंगे कि देखो धर्म की भी तो बात करी तुम अच्छे बनो तुम ईमानदार बनो अगर मैं भूल जाऊ ईमानदार के बारे में मुझसे पूछ लेना मैं जब चर्चा करूंगा योग की ईमानदार बताता हूं आपको ईमानदार बनो तुम ईमानदार है क्या मैं तो साथ, साथ पूछ लेता था पिताजी साधुओं के पास ले थे मैं लिया पूछ लेता मैं मैंने आप ईमानदार हो क्या हाँ बहुत ईमानदार हूँ ईमानदारी हमारी तो योग का मतलब जुड़ना अब सुनिएगा कई लोग सोचते हैं कि सारे योग जो हैं ये अलग अलग तरीके हैं उसी लक्ष्य तक पहुंचने के अब आपकी जानकारी के लिए भगवत गीता इस बात को नहीं मानती आप कहोगे प्रभु जी फिर क्या मानती है तो ध्यानपूर्वक सुनिए अभी आप आगे चलेंगे इससे जो ये योग है ये एक ढांचा है किसका सीढ़ियों का नीचे की पायदान ऊपर की पायदान तीसरी पायदान चौथी पायदान ऐसे करके सीढ़ियों की क्या है पायदाने हैं इसको कहा जाता है, है योगिक सीढ़ी योगिक लैडर उदाहरण एक विद्यार्थी एक स्कूल में जाता है तो पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास चौथी क्लास ये सारी की सारी क्या कहलाती है स्कूल क्या कहलाती है स्कूल परंतु पहली क्लास और दूसरी क्लास अलग अलग भी है स्लूक स्कूल का हिस्सा जरूर है परंतु अलग अलग भी है इसी तरीके से प्रभु जी योग सारे योग कहलाते हैं परंतु अलग अलग लेवल पर हैं और अगर कोई विद्यार्थी चौथी क्लास में जाके फंस जाता है और वहां से बाद नहीं पढ़ता तो वो कौन सा कहलाता है चौधरी चौथी क्लास तक का विद्यार्थी बस तो अब आप बोलोगे क्या ये शास्त्रों में है बाकी योगों पे चर्चा नहीं करूंगा जो भगवान ने श्रेष्ठ योग बताया उस पर चर्चा करूंगा क्योंकि बाकी पे चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमें जाना कहाँ है तो हम उठा रहे हैं छठे अध्याय का छियालीसवां और सैंतालीसवां श्लोक है योगी पुरुष ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा योगी पुरुष तपस्वी से ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है योगी पुरुष तपस्वी से मतलब तप, तप योग करने वाला ज्ञानी मतलब ज्ञान योग करने वाला सकाम कर्म का मतलब कर्म योग करने वालों से श्रेष्ठ होता है उसका मतलब लेवल बता दिए भगवान ने अब सुनिए ध्यानपूर्वक अगला श्लोक और समस्त योगियों में समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है परायण का मतलब शरणागत है अपने अंत करण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है यही मेरा मत है यहां साफ कह दिया बाकी योगी है परंतु सबसे श्रेष्ठ कौन है जो मेरी भक्ति करता है भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी भक्ति यहां साफ सिद्ध कर दिया कि योग के अलग अलग स्तर हैं अब ध्यान सुनिएगा योग का फटाफट बताता हूं आपको किस प्रकार के मनुष्य होते हैं पहले मनुष्य कहते था कर्मी कर्मी योग के अंदर नहीं होता कर्मी का मतलब है वो व्यक्ति ना तो देवी देवताओं में विश्वास करता है ना भगवान पे करता है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य मुझे अपनी इंद्र तृप्ति करनी है वो हुक और बाई कुरुक जैसे कहते हैं सीधी उंगली से घी निकले सीधी और टेढ़ी उंगली से निकले तो टेढ़ी हमारा उद्देश्य सिर्फ क्या करना है इंद्र तृप्ति उसमें कोई देवी देवता के पास नहीं आता कहीं नहीं जाता यह लोएस्ट लेवल का जानवर की तरह दूसरा करम कांडी भी योग में नहीं आता करम कौन है जो देवी देवताओं के पास तो जाता है किस लिए इंद्र तृप्ति करने के लिए इसको कहते हैं कर्म कराते रहते हैं दुनिया भर का इसको कहते हैं ये सेकंड लेवल का लोएस्ट अब शुरू होता है, योग। कहते है कर्म योग। योग शब्द जहां आया, अगर वह भगवान कृष्ण से नहीं जुड़ा जब मैं कृष्ण कह रहा हूं तो राम विष्णु अवतार कोई भी जब वो भगवान से नहीं जुड़ा तब तक वो योग में आता ही नहीं है और अब समझिए कर्मयोग का मतलब कर्म में दो चीजें होती है प्रभु जी कार्य प्रयास प्रयास और फल कर्म में दो पार्ट होते हैं प्रभु जी प्रयास और फल अब इस कर्म योग के अंदर दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं हैं हैं एक एक कहते कहते सकाम कर्म योग और निष्काम योग वो कृष्ण भगवान को तो मानता है फिर भी उसको इंद्र तृप्ति करने का शौक है लोएस्ट लेवल पे है इंद्र तृप्ति अभी भी अब मेरा आ जाया आ जाए उसका अभी भी है तो इस सहकाम कर्मी क्या होता है प्रभु जी यह अपने प्रयास से भी आसक्त है और फल से भी आसक्त है परंतु फल का कुछ हिस्सा भगवान को देता है क्या कर रहा है फल का कुछ हिस्सा भगवान को दे रहा है अब दूसरा निष्काम कर्म निष्काम कर्म है वो ना वो फल से आसक्त नहीं है परंतु प्रयास से आसक्त है मैं अपना काम पूरे दिल से करता हूं फल मिले या ना मिले कर्म योगी परंतु अगर भगवान कृष्ण के लिए जुड़ा होना चाहिए से। देवी जुड़ेगा। कर्म कांडी। हासिल नहीं कर सकते भगवान चौथे अध्याय में साफ बता रहे हैं कि जो जब तक निष्काम कर्म योग पर नहीं आएगा वो अगला पायदान जो है वह है ज्ञान योग वहां नहीं पहुंच सकता अब क्या होता है जब वो प्रयासों में लगता है और फल की इच्छा नहीं करता और तो वो सोचता है कुछ देर दिनों के बाद कि यार प्रयास करने से भी फायदा क्या फिर वो सोचने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं मैं तो आत्मा हूं परंतु सारी प्रयास किसके लिए हो रही है शरीर के लिए फिर वो क्या होता है ज्ञान में आता है कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं इसमें दो प्रकार के लोग बनते हैं एक को कहते हैं हम ज्ञानी और एक को कहते हैं ज्ञान योगी जो ज्ञान योगी हैं वो कृष्ण को मानते हैं और अपने ज्ञान को कृष्ण की प्रति लेके जाते हैं और जो ज्ञानी होते हैं ये अपने आप को निराकार मानना शुरू करते हैं कैसे सुनो <Sazi flavor> <werd गए> मैं ये स्टेज नहीं हूं मैं माइक नहीं हूं मैं एनक नहीं हूं मैं सर नहीं हूं मैं हाथ नहीं हूं मैं शरीर नहीं हूं मैं ही नहीं हूं किसो कहते हैं नीति वो एक चीज को डिनाई करते करते अपने आप को भी डिनाई कर देता है वो सोचता है अगर मैं हूंगा तो दुख उठाऊंगा वो अपनी बुद्धि अगर हम कुछ करेंगे करने के कारण तो दुख आता है अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो दुख नहीं आएगा नहीं मूर्ख पैर जब टूटा होता है जब चलते हो तो दर्द होता है परंतु जब पैर सही होता है तो चलने में बड़ा मजा आता है तो इसी तरीके से वो लोग क्या फंस जाते हैं कि पैर टूटा है इसलिए पैर ही ना हो तो अच्छा है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अब लोग कहते हैं जाके ये ज्ञान में आता है प्रभु जी ज्ञान क्या करता है जो ज्ञान योगी नहीं ज्ञानी ज्ञानी कहता है हम जाकर अपने आप को ब्रह्म में लीन कर देंगे लीन कर देंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा प्रॉब्लम तो नहीं होगी आनंद भी कहां से मिलेगा जब तू रहेगा ही नहीं और दूसरी चीज समझिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को आत्मा जब शरीर को त्याग देती है तो आ, शरीर निष्क्रिय हो जाता है उसका मतलब क्रियाशील कौन है शरीर या आत्मा? आत्मा? उसका मतलब जब ये बाद अवस्था में इतनी सक्रिय है तो मुक्त अवस्था में असक्रिय होनी चाहिए और सक्रिय होनी चाहिए सोचिए जब ये बद अवस्था में इतनी सक्रिय है तो जब यह मुक्त अवस्था प्राप्त करेगी तो इसकी सक्रियता का, का तो कोई हद हो ही नहीं सकती तो उसका मतलब लीन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि लीन का मतलब है निष्क्रियता और आत्मा का निष्क्रियता से कोई मतलब है ही नहीं क्योंकि वो जिस शरीर में होती है वह क्रिया होती है और जिस शरीर से निकल जाती है वो निष्क्रिय हो जाती है तो ये ज्ञानी जो है इस चक्कर में लग जाते हैं कि कार्य करने से दुख होता है नहीं नहीं नहीं गलत कार्य करने से दुख होता है सही कार्य करने से दुख नहीं होता तो इसलिए लीन होने के चक्कर में मत पड़ो वो हो नहीं पाओगे क्योंकि इनकी गति वही होती है प्रभु जी यह निकलकर लीन हो जाते हैं कुछ समय के लिए ब्रह्म में परंतु तो फिर इनको वापस गिरना पड़ता है और शास्त्र बताते हैं जब ये वापस गिरते हैं तो ये बहुत बड़े सोशल वर्कर बनते हैं अध्यात्म अध्यात्म से कट जाते हैं और क्या बनते हैं समाज सेवक शरीर की सेवा में लग जाते हैं किसकी सेवा में लग जाते हैं प्रभु जी जब मैं अब, अब आया तो बताइए अब आपसे आप पूछता हूं शरीर की सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है या आत्मा की और लोग आत्मा की सेवा के लिए क्या कर रहे हैं और शरीर की सेवा के लिए ज्यादा कर रहे हैं कि आत्मा की सेवा के लिए कर रहे हैं तो मूर्ख हैं क्या अक्लमंद है आज आत्मा के लिए कौन कर रहा है बताइए आप मुझे आप लोग भागवत भी सुनने आते हैं बड़ा मजा आया अच्छा वह कवाली कीर्तन हो रहा था तू तो मजा करने गया था कि जीवन बदलने गया था क्या करने गया था भाई अच्छा भागवत का बेड़ा कर कर दिया अच्छा परीक्षित महाराज ने सुनाया था क्या बोलते कीर्तन करके सुन रहे थे क्या सुखदेव गोस्वामी से क्यों मजा करते हो क्यों भागवत सत्यनाश करते हो पदम पुराणों के अंदर साफ लिखा है कि सुबह सूर्य उदय पे भागवत शुरू होनी चाहिए और नौ घंटे तक चलनी चाहिए और बीच में जो एक घंटे का ब्रेक होता है उस ब्रेक के अंदर सिर्फ कीर्तन होगा जिसके अंदर की व्यास गद्दी पर जो बैठा है वो भी थोड़ा सा आराम कर सके और जो सुनने वाला है वो भी आराम कर सके अब आपकी जान क्लीअर बता दूं भागवत बत करने से पहले एक दिन पहले उसको शर्म उड़ाना चाहिए क्या उड़ाना चाहिए और आजकल फर्स्ट क्लास नए नए अच्छे अच्छे बाल ऐसा लगता नहीं कौन से कौन से शैंपू लगाता हुआ दो घंटे तो बालों के चक्कर में रखता हुआ शर्क क्यों रखते हैं प्रभु जी ऐसा कि क्यों टाइम वेस्ट करें इसके चक्कर में प्रभु जी बताइए नहीं होता टाइम वेस्ट बताइए आप मुझे कितना टाइम वेस्ट होता है और दूसरा बताऊं क्यों कि यार पिताजी जिंदा है तो फिर तूने ऐसा क्यों रखा है यार मरने वाला है इसलिए तो रखा है ऐसा क्योंकि चुटकी में जाने वाला है कितनी देर में चुटकी में तो पहले ही रख लिया तैयारी कर ली परंतु एक नहीं जाते हैं कृष्ण भगवान वो पिता थे हैं और रहेंगे बाकी रिश्तेदारों सब साफ है तो पहले साफ रखो यार पता नहीं कहां कहा, कौन कौन मर रहा होगा तो पहले ही साफ रखो ना कोई टेंशन करो ही मत क्यों टेंशन करे है जी क्यों टेंशन करें टाइम बेस्ट करते हैं भागवत का मजाक बना दिया मतलब क्या है पता है वो किसको मिलती है अब जरा सोचो राक्षसों को भी वही गति मिलती है जब विष्णु के हाथ मारे जाते हैं उसका मतलब इतनी तपस्या ज्ञान लेने के बाद भी आपकी गति वही है जो राक्षसों की गति है क्या कमाल है जो व्यक्ति फेल हो गया उसकी भी वही गति और जो पास हो गया उसकी भी थोड़ी बुद्धि नहीं लगाएंगे हा सिर्फ कृष्ण भगवान के द्वारा जो मारा जाता है उसी को बैकुंठ मिलता है ध्यान रखिएगा और किसी को नहीं मिलता पूतना को क्या मिला था गोलक वृंदावन प्राप्त हुआ था इस पर भी थोड़ी चर्चा करूंगा परंतु तो खत्म कर ले फटाफट ज्ञान योग ठीक है प्रभु जी उसके बाद क्या होता है कई यार ज्ञान योग वाले अकलमंद हो जाते हैं बोलते भगवान तो हर जगह व्याप्त है तो परमात्मा की ध्यान लगाना शुरू करते हैं किस पे चतुर्भुजी परमात्मा पे परंतु उसमें भी दो प्रकार के होते हैं एक भक्त होता है जैसे कि आ, कौन थे ध्रुव महाराज एक कौन थे ध्रुव महाराज जैसे और दूसरे होते हैं जो ध्यान ही ध्यान योगी नहीं होते ध्यान होते हैं वो वो विष्णु पर ध्यान लगाते हैं कि मैं विष्णु में जाकर लीन हो जाऊंगा वो उनकी गति क्या होती है भगवान में जाके परमात्मा में लीन हो जाते हैं परंतु लीन हमारी स्थिति नहीं है प्रभु जी निष्क्रियता हमारी स्थिति नहीं है आत्मा की स्थिति भगवान सक्रिय हैं और हम उनके अंश है इसलिए हम भी सक्रिय हैं जब हम अपने आप को निष्क्रिय मानते हैं इसलिए प्रभु जी हम भगवान को भी निष्क्रिय कर देते हैं कि उनका भी कोई क्रिया नहीं है उनका भी कोई साकार रूप नहीं अब आते हैं प्रभु जी ध्यान पर फटाफट लीजिए भक्ति योग प्यारे हैं भगवान ने बताई दिया कि सब भक्तों में श्रेष्ठ कौन है सब योगियों में श्रेष्ठ कौन है जो उनकी भक्ति कर रहा है क्या कहते हैं एक योगी पुरुष से एक तपस्वी ज्ञानी से तथा सकर्मी से बढ़कर होता है अतः अर्जुन सब प्रकार से तुम क्या बनो योगी बनो छठा का छियालीसवा श्लोक एक योगी पुरुष से एक तपस्वी एक योगी पुरुष एक तपस्वी से ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है अतः अर्जुन सभी प्रकार से योगी बनो और सब योगियों में श्रेष्ठ कौन बताया जो मेरा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 ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो किसके लिए कार्य करो सारे भगवान के लिए भगवान के आदेश के अनुसार आगे समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो सर्वधर्मान परितज्ञा माम एकम शरणम्र जा सारे धर्मों को त्याग दो यहां बड़ा क्वेश्चन आता है कई बार क्योंकि भगवान ने भगवान क्यों आते हैं यदा यदा ही धर्म और अंत में भगवती क्या कह रहे हैं सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा उसका मतलब श्रेष्ठ धर्म क्या है भगवान कृष्ण की शरण में जाना यही भागवत कहती है स वही भक्ति रधोक्षजे स वही पुमसाम परो धर्म सबसे पर सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है यथो भक्ति रधोक्षजे कृष्ण भगवान का अधोक्षजे जो कि अपने इंद्रियों से नहीं पहचाना जा सकता उनको क्या कहते हैं अधोक्षजे कृष्ण भगवान का एक नाम है जो अध्यय की जो कृष्ण की भक्ति है ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है यही भगवान ने गीता में कह दिया सर्वधर्मान परित जा माम एकम शरणम्बर अब सेवा कैसी सेवा दो प्रकार से हो सकती है एक जबरदस्ती और एक प्रेम से तो भक्ति का मतलब क्या है प्रेम मई सेवा कैसी सेवा प्रभु जी प्रेम से परंतु प्रेम शुरू में उदय नहीं होता प्रभु जी जब सेवा करते हो ना तो प्रेम उदय होता है अब मैं आपको यहाँ भक्त बनाने नहीं आया आप लोग सबके सब भगवान कृष्ण के भक्त तो हो क्योंकि भक्त तो बनाया नहीं जाता क्योंकि अगर कोई बनाया जाएगा तो उसका मतलब उसका अंत भी होगा आप लोग सब भक्त तो हो क्योंकि हम अंश हैं भगवान कृष्ण के इसलिए अंश का काम है पूर्ण की प्रेममय सेवा करना और यही सनातन धर्म है सेवा करना प्रेमयी तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा आग जब लकड़ी होती है उसके उसमें उसको उसको आग नहीं लगाते आप प्रभु जी आप आग जो बाहर से दिखाते हो वो लकड़ी के अंदर जो आग है उसको निकालते हो अगर लकड़ी में आग नहीं होती तो उसमें कभी आग लग ही नहीं सकती थी हकीकत में आप तो सिर्फ आग दिखाते हो है ना प्रभु जी आज इतनी सी माचिस अगर सूखी पत्ते पड़े हो कितनी सी माचिस इतनी सी अग्नि जब दिखाते हो सिर्फ तो उसके अंदर की अग्नि निकल के कितनी बड़ी अग्नि निकल जलती है अगर बाहर से दे रहे होती तो उतनी अग्नि होनी चाहिए दी गई राइट right? तो इसी तरीके से हम आपको भक्ति नहीं दे रहे भगवान भक्त बनाने नहीं आते हम आपके अंदर जो भक्ति है उसको निकालने आ रहे हैं भौतिक जगत का ज्ञान लिया जाता है और आध्यात्मिक जगत का ज्ञान निकाला जाता है आपके अंदर ये सारा ज्ञान है परंतु आप भूल गए हैं तो भूले हुए व्यक्ति को क्या करते हैं प्रभु जी याद कराया जाता है तो आप देखिए भगवान क्या कहते हैं कई बार लोग मिलेंगे बोलते हुए देखो जी अध्यात्म का मतलब है कोई कि कोई किस्म की कामना नहीं कोई काम इच्छा नहीं होनी चाहिए कोई इच्छा नहीं क्यों झूठ बोल रहा है इच्छा ना करना भी एक इच्छा है तो इच्छा रहित तो हो ही नहीं सकते और इच्छा तो जीवन का एक गुण है और हमारी एक शक्ति है हमारे पास एक ही वो क्या है इच्छा शक्ति परंतु ध्यान रखिएगा भक्त तो जो है वो इच्छा रखते हुए भी इच्छा विहीन है क्योंकि वह सिर्फ भगवान की इच्छा का पालन कर रहा है इसलिए इच्छा होते हुए भी उसकी इच्छा नहीं है क्योंकि अपने लिए कोई इच्छा करता नहीं है भक्ति ही आपको गुणों से तार सकती है जो समस्त परिस्थितियों में अवचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वे तुरंत ही के गुणों को लांग जाता है। गुण फसाए हुए ना प्रभु जी गुणों को कैसे लांगोगे भगवान की भक्ति करने से वे तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार वो कहा पहुंच जाता है दिव्य पथ को तक पहुंच जाता है अब यही बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक देवी है, है, है।, है कोई को इसमें चक्कर तरीका ही नहीं है दूसरा क्या कहते हैं जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है केवल वही मनुष्यों में मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है आप समझ दे तीसरा जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का अनुमूलन हो चुका है वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं उसका मतलब जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गया उसका मतलब उसके सारे पाप क्षय हो गए अब इसको उल्टी तरह देखो पहले श्लोक में क्या था अगर हम भगवान की भक्ति करते तो पाप खत्म हो जाते हैं जब पाप खत्म हो जाते तो हम और भक्ति करते हैं जब और भक्ति करते तो पाप और खत्म हो जाते हैं जब और खत्म हो जाते तो हमारी भक्ति और बढ़ जाती है तो यही तरीका है और कोई तरीका है नहीं भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य जानता है वेती तो तत्वता किससे जानता है तत्व से क्या कहते हैं उसको पुनर्जन्मा स्वर्जुना उसका दोबारा जन्म नहीं होता वो मेरे पास आ जाता है भगवान कहते हैं है, सबको सब नजर नहीं आता ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता के मैं मूर्खों तथा मंद बुद्धि वालों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं उनके लिए तो मैं अपनी योग माया द्वारा ढका हुआ रहता हूं अतः वह ये नहीं जान पाते कि मैं जन्म और अविनाशी हूं तो अगर आप भक्त नहीं हो तो भगवान को नहीं जान सकते आप बोलते रह जाओगे कि जानते जानते हैं तो अब अब प्रश्न सुटता है कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा में जाना जा सकता है जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है भगवान साफ कह रहे हैं मेरी भक्ति बार बार मैं मैं मैं मैं, मैं। कृष्ण भगवान अपने लिए कह रहे हैं किसी और के लिए नहीं कह रहे देवी देवताओं को तो मैंने आपको बताई दिया अल्प कम बुद्धि के हित जिनका ज्ञान हर लिया गया हो वो देवी देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं आगे देखिए है। केवल अन्य भक्ति द्वारा मुझ उस मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जब जब वो क्या थे विश्व रूप दिखाया था उसके बाद वो वापस दो हाथ के रूप में आ गए उन्होंने कहा इस रूप को देखने के लिए सिर्फ भक्ति देख सकता है बाकी कोई देख नहीं सकता और इस प्रकार मेरी प्रत्यक्ष दर्शन भी किए जा सकते हैं केवल इसी तरीके से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो अनन्य भक्ति द्वारा किसके द्वारा प्रभु जी अन्य भक्ति द्वारा अब आगे चलते हैं प्रभु जी कितना टाइम लगेगा मुक्त होने के लिए प्रश्न उठेगा तो देखिए भगवान क्या कहते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ मेरे भक्त बनो मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो इस प्रकार पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे पहली चीज क्या क्या निश्चित रूप से प्राप्त करोगे आप क्या कहते हैं जो अपने सारे कार्यों को मुझमें समर्पित करके तथा दृढ़ता से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चितों को मुझ पर स्थिर करके लगातार मेरा ध्यान करते हैं उनके लिए हे पार्थ में जरम मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ कैसा प्रभु जी शीघ्र भगवान ने गारंटी दी है मैं शीघ्र उद्धार करता हूं तो आगे अब प्रश्न उठता है प्रभु जी हम तो निसहा हैं असहे हैं हम कैसे कर पाएंगे तो देखिए भगवान क्या कहते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा हम मुझ तक आ सकें उसका मतलब हमें ज्ञान कौन प्रदान करते हैं भगवान क्योंकि अंदर विराजमान है ना प्रभु जी फटाफट जज क्या बन जाता है भगवान वो तो उनके हाथ में है जज की कुर्सी बैठा जज लड़का आया उससे बात करनी है जज कहता है कोर्ट एड कोर्ट खत्म अब मैं जज नहीं हूं मैं क्या हो गया पिता हो गया तो वही परमात्मा क्या बन जाते हैं भक्त के लिए भगवान बन जाते हैं प्रभु जी और उसको ज्ञान प्रदान करने लगते हैं उसको चीटिंग कराना शुरू कर देते हैं क्या करते हैं प्रभु जी चीटिंग है ना प्रभु जी यार दूसरों को तो नहीं करा रहे अपने भक्त को चीटिंग करा रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं ये सिंपल चीज है प्रभु जी आपने अगर आपने पढ़ाई करी होगी हमने कॉलेजेस में देखा है कि एक बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ाई में करता है मेहनत भी करता है अगर कोई गलती कर रहा होगा तो टीचर अगर निकलता है उसके पास से तो उसे है। कई बार कर, गलती कर जाता है प्रभु जी बच्चा एग, क्या कर रहा है? तो देखता है सोचता नहीं सुधरता ना तो कई बार क्या करता है इधर उधर देखता है उसका पेन लेकर पैसा ही कर देता है उसको कि ये लड़का तो मेहनती है परंतु एक मूर्खता वाला उत्तर जो है गड़बड़ कर रहा है तो भगवान भी हमारे साथ ऐसा करते हैं कि भक्त तो है चल, तो आगे क्या कहते हैं अब प्रश्न उठता है प्रभु जी भक्ति करने से कृष्ण भक्ति अगर करते हैं तो बाकी कार्य क्या होंगे तो सुनिए जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वे वेदाध्यन ध्यान प्रक सुनिएगा वेदाध्यन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में गोलक धाम को प्राप्त करता है यही कहा गया है प्रभु जी भागवत के अंदर आप अपने सारे कर्तव्य कर लो और भक्ति नहीं करते तो क्या फायदा है और भक्ति करो और सारे कर्तव्य छोड़ दो और उसको भी अगर पूरा नहीं कर पाओ तो कोई नुकसान ही नहीं है क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं क्या कहते हैं प्रभु जी के इस रास्ते पे नेहा विकर्म नाशो अस्थि प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्प स्वल्प का अल्प का मतलब कम और स्व का मतलब बहुत कम स्वल्प अभी धर्मस्य तो तार देता हूं महतो भयात बड़े से बड़े भय से तार देता हूं बताइए अब और क्या चाहिए सिर्फ भक्ति पूर्ण करने से आगे कौन आता भगवान के शरण में ध्यान सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे पता लगे व्यक्ति ज्ञानी है परम ज्ञानी है या नहीं है भगवान गीता में साफ कहते हैं बहु जन्म नाम बहुत जन्मों के बाद अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते जो व्यक्ति ज्ञान में है वो मेरी शरण में आता है क्या जानकर वासुदेव सर्वमिति के वासुदेवी सारे कारणों के कारण है स महात्मा सुदुर्लभ उसका मतलब जो भक्त है वो पूर्ण ज्ञानी है बाकी मैं जत मजाक करता हूं अप्रेंटिस गुरु हैं ठीक है जी आप समझिए अगला महात्मा कौन है हम किसी को भी महात्मा कहते हैं देखते हैं भगवान की डेफिनेशन क्या है, मात्मा की गीता के अंदर सुनिएगा प्रभु जी महात्मा पार्था इसमें शब्द सुन लीजिए भजन तय मनसो महात्मा क्या करता है जन ईश्वरीय प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं वे पूर्णता भक्ति में लगे रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं आगे ये क्या कर रहे हैं प्रभु जी वो हर टाइम भगवान को कृष्ण को याद कर रहे हैं ये महात्मा है और करते क्या है सततम कीर्तयं माम सततम का मतलब क्या है हर समय कीर्तयंतो का मतलब गुणगान माम का मतलब मीरा कीर्त सततम कीर्तयन तो माम यहां रिजेक्ट हो गया जो लोग कहते हैं पांच मिनट याद कर लो भगवान को एक श्लोक और सुन लीजिए तस्मात सर्वेशु सर्वेशु का मतलब सर्व का मतलब सब सर्वेशु कालेशु सब काल में माम मुझे अनुस्मरण अनु का मतलब होते हैं दो अनुस्मरण का मतलब होता है मेरे को याद कर और अनु का मतलब होता है जो मैं कहूं उसकी आज्ञा का पालन कर अनुस्मरण युद्ध और युद्ध भी कर उसका मतलब आपको अपना कार्य करना पड़ेगा आपका जो कर्तव्य है परंतु वो सेकंड है ध्यान रखिएगा क्या क्या है फिर से ध्यान पूर्वक सुनिएगा तस्मात सर्वेशु कालेषु माम अनुस्मरण सर्व काल में मेरा आज्ञा का पालन और मेरा स्मरण कर और युद्ध युद्ध भी कर अब हम ज्यादातर लोगों से पूछते ना प्रभु भक्ति करते हो काम करते हो भक्ति करते हाँ प्रभु जी काम करता हूं साथ में भक्ति भी करता हूं मैंने कहा इसको थोड़ा चेंज कर दे क्या बोल भक्ति करता हूं साथ में काम भी करता हूं तो लोग कहते हैं प्रभु जी दोनों एक ही चीज तो है नहीं काम करते हुए भक्ति करोगे तो उसका मतलब अगर काम में भक्ति की प्रॉब्लम आएगी तो भक्ति कम कर दोगे काम को कम नहीं करोगे परंतु भक्ति करते हुए अगर काम करोगे तो अगर काम भक्ति में विघ्न बनेगा तो काम कम कर दोगे भक्ति कम नहीं करोगे तो यहां भी भगवान कह रहे हैं तस्मात सर्वेशु कालेषु सारे काल में मुझे याद करते हुए युद्ध करियो युद्ध करते हुए मुझे याद मत करियो क्योंकि युद्ध करते हुए क्या होगा प्रभु जी मैं याद नहीं आऊंगा फिर तो तुझे युद्ध ही युद्ध याद आएगा बिजनेस करता है सर्विस करता है जो भी कार्य करता है भाई पहले भगवान को याद रखते हुए करो तो इसीलिए आप देखिए ध्यानपूर्वक भगवान क्या कहते हैं प्रभु जी किन्तु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें पूरा करता हूं और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं परंतु किसके लिए जो भगवान के अनन्य भक्त हैं भगवान कहते हैं जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जो उनके पास नहीं है उसको मैं पूरा करता हूं योग में हम, परंतु किसके लिए अननस, जो अनन्यस, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसके लिए और जिसकी कृष्ण ध्यान रख ले हो प्रभु जी शिव जी के चेले मारे गए उनके हाथ सारे कौन मारता है शिव जी के भक्तों को रावण को किसने मारा विष्णु हिरणा को किसने मारा विष्णु सारे के सारे राक्षस उठा के देख लो भस्मा किसने मारा विष्णु ने प्रभु जी कृष्ण के शरण में रहोगे शिव जी से हर टाइम रो रो के प्रार्थना करोगे कि मुझे तो कृष्ण भक्ति दे दो तो आप शिव के श्रेष्ठ भक्त आप सब देवताओं के भक्त बन जाओगे क्योंकि सब देवी देवता ध्यान रखेगा आप लोगों ने सुना भी होगा अपने लेक्चरों में अगर सत्संग में अटेंड किया है और सही किसी ने बताया कि देवता भी मनुष्य योनि लेने के लिए तड़पते हैं देवता भी मनुष्य योनि लेने के लिए तड़पते हैं अरे उसका मतलब हम तो देवताओं से श्रेष्ठ हो गए अरे देवता तड़पते हैं इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए क्योंकि इस योनि में ही अन्य भक्ति हो सकती है कृष्ण की तो और किसी योनी में नहीं देवता होकर भी नहीं हो सकती अरे जब इतने अच्छे औहदे पर मिल एक ऐसी चीज मिल गई है चांस मिल गया है इसको क्यों खराब कर रहे हो आगे देखिए क्या कहते हैं आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा देखिए भगवान कहते हैं भगवान निष्पक्ष है तो ध्यान पूर्वक सुनिए इस श्लोक के अंदर प्रभु जी भगवान ने अपने परमात्मा होकर मैं कैसे निष्पक्ष हूं और भगवान होकर कैसे मैं पक्षपात करता हूं ध्यानपूर्वक सुनिए मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं मैं सबों के लिए संभव हूं सुन लिया फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं मैं सबों के लिए संभव हूं अब सुनिए नेक्स्ट दो लाइन किंतु देखा परंतु किंतु आते ही अगर आपका कोई काम कर रहा हो प्रभु जी क्या काम हो जाएगा किंतु बस वही आपकी दिल बैठ जाता है यार क्या हुआ है ना तो देखिए किंतु कहकर कि क्या कहते हैं भगवान किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है अरे अभी तो संभाव कह रहे थे अब उसको मित्र बोल रहे हो और मित्र के साथ तो गड़बड़ कर ही जाती है प्रभु जी मित्र के साथ क्या करते हो पक्षपात करते हो ना प्रभु जी मित्र बोलते ही क्या हुआ मुझ में वो क्या करता है जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं अब जब भगवान मित्र हो गए और आप भगवान के मित्र हो गए प्रभु जी फिर टेंशन क्या चीफ मिनिस्टर के मित्र हो गए और चीफ मिनिस्टर आपका मित्र हो गया कराते जाओ सारे काम है प्रभु जी परंतु जब चीफ मिनिस्टर बैठा है बाकियों के लिए समभाव आपके लिए पक्ष भाव तो भगवान यहां साफ कह रहे हैं जो मेरी भक्ति नहीं करते उनके लिए संभाव और जो मेरी भक्ति करते हैं उनके लिए मैं पक्षपात करता हूं तो ये ध्यानपूर्वक ध्यान रखिएगा प्रभु जी और एक चीज और बोल दू भगवान ने गीता में कहा है साहब सूहदय सर्वभूतानाम मैं सारे जीवों का मित्र हूं मैं क्या हूं सारे जीवों का मित्र हूं अगर आपको पता लग जाए कि कोई चीफ मिनिस्टर का मित्र है उसके साथ पंगे लोगे आप पंगे का मतलब झगड़े तो प्रभु जी उसके साथ द्वेष करोगे तो सबके सब किसके हैं मित्र ये नहीं मानते हो बात अलग है परंतु भगवान तो कहते हैं मैं तो सबका मित्र हूँ तो फिर किसी के साथ ईर्षा द्वेश और झगड़ा क्यों करते हो प्रभु जी क्यों इसमें मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा प्रभु जी भगवान यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे क्रिश्चन की बात नहीं कर रहे आत्मा हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन नहीं होती सिख ईसाई ऐसे कुछ नहीं होती ये तो शरीर का वो है आज उदाहरण के तौर पर प्रभु जी मैं ही अगर पैदा हुआ होता और मुझे कोई मुसलमान उठा के ले जाता तो मैं आज नमाज पढ़ रहा होता है ना प्रभु जी परंतु आत्मा तो प्रभु जी परंतु मैं हिंदू हूं फिर मुस्लिम हूं क्या हो रहा गया मैं जब भी भगवान गीता को शुरुआत करते हैं आत्मा से शरीर से नहीं शरीर का कोई अहमियत नहीं देते भगवान भगवान कहते हैं शरीर का तो मेरे लिए सेवा में लगा अब आ गया अंत में भक्ति का अब भक्ति ज्ञान ध्यान से श्रेष्ठ क्यों मानी गई है फटाफट सुन लीजिए ज्ञान का मतलब है जब लक्ष्य प्राप्त हो गया ज्ञान छूट जाता है खत्म हो जाता है राइट जहां लक्ष्य प्राप्त हुआ ज्ञान खत्म ध्यान में जिस पे ध्यान लगा रहे हो उसको प्राप्त कर लिया तो ध्यान खत्म प्रभु जी भगवान क्या है सनातन तो उनको प्राप्त करने का तरीका होना चाहिए स्थाई या स्थाई स्थाई सनातन भक्ति में भगवान की भक्ति करकर भगवान मिल जाएंगे तो भक्ति बढ़ेगी कि खत्म हो जाएगी उसका मतलब भक्ति सनातन है इसीलिए भक्ति ही भगवान को दिला सकती है बाकी कुछ नहीं तर्क से समझा दिया आपको मैंने क्योंकि भक्त का जब भगवान से मिलन होता है तो भक्ति बढ़ती है और क्या होता है प्रभु जी बढ़ती ही जाती है प्रेम बढ़ता ही जाता है ज्ञान और ध्यान तो खत्म हो जाते हैं फिर प्रेम के अंदर ध्यान एक हिस्सा बन जाता है ज्ञान एक हिस्सा बनता है किस लिए कि इसकी सेवा और से ज्यादा ज्यादा कैसे कर सकू प्राप्ति की कोई बात नहीं रहती तो इसलिए यहां सिद्ध हो गया ये अब प्रश्न उठता है कि गीता का सार क्या है अगर नहीं बताता प्रभु जी तो सब बेकार हो जाएगा अब ध्यानपूर्वक सुनिए प्रभु जी ने भी प्रश्न किया था कि गीता का सार क्या है सार का मतलब है सिद्धांत सिद्धांत का मतलब जो सार होता है उसको सिद्धांत कहते हैं क्योंकि अगर सिद्धांत नहीं पता हो प्रभु जी तो सारी गड़बड़ हो गई अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा पहले तीन चीजें सुनिए रहस्य को जैसे होता है रहस्य उससे बड़ा रहस्य और उससे बड़ा रहस्य गुड बेटर बेस्ट तो इसी तरीके से रहस्य को बताया गया घुय घुहयत्र घुअयतम घु कम रहस्य घुयत्र उससे बड़ा रहस्य और घुहत्तम सबसे बड़ा रहस्य अब 18वें अध्याय का 64वां श्लोक भगवान अब गीता को समाप्त कर रहे हैं अपने प्रवचन जो दे रहे हैं क्या कहते हैं ध्यानपूर्वक सुनिएगा सर्व घुहयतम सर्व का मतलब सारे घुअतम घुयत्र नहीं घुत्र गुयत्त, घु नहीं घुअत्तम मतलब जो सारे सबसे बड़े रहस्यों का जो सर्वतमय सबसे श्रेष्ठ जो रहस्य है वो क्या कर रहा हूं सुणु मैं परम वचा वो सुन अर्जुन क्या कर सुन क्यों बोला है सुन क्या अर्जुन सुन नहीं रहा था हम लोग भी कई बार प्रभु जी दिमागी दिलाओ सुनो तो भगवान भी बार बार ये श्रुणु शब्द का इस्तेमाल किया गीता के अंदर क्योंकि अर्जुन क्या होता है हम, हम जब लेक्चर दे रहे होते हैं कई बार कहता है लोग एक वर्ड बोला कुछ और सोचने लगे आएंगे उसको लेकर तो क्या बोलना पड़ता है सुनिए सुनिए सुनिए जरा तो इस भगवान ने भी कहा श्रुणु सुन ये परम रहस्य सुन और ये मेरा पर परम वचन सुन परम वचा उसका मतलब इतनी पुराने बाकी मैंने जो बोला है उसका सार ये है उसका मतलब हर शब्द को कहा आना चाहिए इस पॉइंट पे आना चाहिए तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो अत मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक घुम ज्ञान है बता रहा हूं अपने इसे अपने हित के लिए सुनो क्या कहते हैं वक ते हितम अपने हित के लिए सुनो अब यहां अर्जुन का हित एक्चुअली हम सबका हित अब सुनिए हमारे हित के लिए परम वचन अब बाकी चीजें बोलना छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये श्लोक को गायब कर देते हैं लोग बताते नहीं है जबकि एक श्लोक साफ कह रहा है सर्व भुयतम भूय श्रृणु में परम वच मेरा परम वचन अब आखिरी एंड कर रहा हूं इसलिए परम वचन सुना रहा हूं अब क्या कहते हैं देखिए मन मना भव मद भक्तो मन मना भव हर टाइम मुझे मन से याद कर क्योंकि जब मन से तू मन के अंदर मैं बैठ जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इंद्रियां भी मेरे लिए काम करेंगी समझो मन मना भव मद भक्तो मेरा भक्त बन भक्त बनने का मतलब अब अपनी इंद्रियों से मेरी सेवा कर मेरी आज्ञा का पालन कर भक्त का मतलब एक ही होता प्रभु जी सेवा अपने मन घड़ नहीं होती आप रोज शिवजी पे 50 किलो नहीं पचास हजार लीटर दूध चढ़ाओ कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते नहीं तो फिर शिव जी वाली स्थिति होगी राक्षस थे राक्षस असुर हैं और असुर ही रह जाएंगे तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा क्लियर एकदम तो भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद यजी माम नमस्करो मेरी यजी का मतलब था पूजा करो और फिर मुझे नमस्कार करो आप कहोगे नमस्कार एंड में क्यों कहा क्योंकि प्रभु जी आप जानते हो एक व्यक्ति आपके लगा हुआ है किसी तरीके से आपकी काट करने के लिए प्रभु जब आप सामने आते हो तो आपके पैर छूता है तो भगवान ने पहला क्या कहा नमस्करो नहीं बोलते नमस्कार कर लेना तो हम बहुत बदमाश हैं जो रोज दंड मारेंगे नाक रगड़ते हैं कहीं लिखा ही नहीं शास्त्र में नाक रगड़ो अरे नाक रगड़ने का मतलब है, उस करने की नहीं है। जो मैं गलती करता आया हूं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा यह प्रायश्चित है तो भगवान ने नमस्कुरो को आखिरी में लिया दंडवत प्रणाम को कब लिया प्रभु जी आखिरी में पहले मन से मुझे क्योंकि मन में जो बैठ गया प्रभु जी बस फिर ये मन हमारा दुश्मन नहीं मित्र हो गया हमें भगवान की तरफ भगाता ले जाएगा मन मना भव मद भक्तो मेरे भक्त बनो क्या करो मत जजी मामस्क्रो सदैव मेरा चिंतन करो मेरे भक्त बनो मेरी पूजा करो मुझे नमस्कार करो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे उसका मतलब लक्ष्य हो गया क्लियर जीवन का लक्ष्य क्या भगवान के पास जाना मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो तो उसका मतलब हमें भगवान का क्या बनना है मित्र बनना है परम मित्र हम एक्चुअली हैं भूल गए प्रभु जी अब कैसे होगा ये मैं तो पापी हूं मैं क्या करूं सर्वधर्मान परित सारे धर्मों को त्याग दे माम एकम शरणम रजा मेरी शरण में आ जा एकम शरण भगवान ये नहीं कहा माम शरणम रजा यह भी कह सकते थे प्रभु जी नहीं इस क्या किया लगेगा मैं सब कुछ छोड़ दूंगा सब कुछ धर्म जो कुछ दूंगा तो ये पाप नहीं लगेगा तो भगवान क्या कहते हैं अहम तम सर्व पापे मैं सारे पापों को हर लूंगा और यहाँ सारे पापों का मतलब समझिएगा जो मैंने पाप कर चुका हूं जो अभी जो करे हैं और जो अभी मेरी प्रवृत्ति है पाप करने की भगवान कहते हैं उसको भी मैं हर लूंगा क्योंकि सबसे डेंजरस चीज क्या है प्रभु जी जो पाप हो गए वो नहीं पाप करने की प्रवृत्ति और सर्व पापे का मतलब है कि सारे पाप और जड़ से जड़ का मतलब उनके कारण जो आपके अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसको भी मैं क्या करूंगा खत्म कर दूंगा और क्या कहते हैं आगे मोक्ष शामी किससे मोक्ष चाहिए उन चीज़ों से जो मुझे भगवान से दूर रख रही है है ना प्रभु जी यार मुझे उन लोगों से मुक्त कर दे ये मुझे चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलने दे रहे बदमाश चमचे मुझे इनसे मुक्त कर दे है ना प्रभु जी ऐसे बोलते हैं ना जिस किसी व्यक्ति से मिलना हो तो बीच में इतने अगर पिए फीए हो तो आप क्या कहते हो यार कोई तरीका है इन सबसे निकल के कोई साइड में करके सीधा मिल जाऊँ तो भगवान कहते हैं मोक्ष शाम तो किस चीज़ से मोक्ष मिलेगी उन सब चीज़ों से मोक्ष मिल जाएगा जो कि मेरे पास आने से रोक रहे हैं और आप काम कराने जाओ प्रभु जी कहीं तो व्यक्ति का तेरा काम हो जाएगा और फिर साथ बोले अरे डर मत यार तो आप बताऊं सबको क्या बोलते हो आगे यार उसने साथ में ऐड किया डरमत घबरा मत तो भगवान भी अंत में कहते हैं मा सूचह डर मत करके तो देख हकीकत में ये गीता का सार है ये वेदों का सार है ये सारे ज्ञान का सार है कर्म करना नहीं कर्म करना किसके लिए भगवान के लिए अब प्रश्न आपके अंदर मन के अंदर आएगा के जीवन में कैसे लगाएं पहली चीज तो ये इससे दोगी मैं आत्मा हूं भगवान कृष्ण परम भगवान है और आत्मा जो है भगवान का अंश है अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना आपके जितने रिश्ते हैं वो सब सेकेंडरी हैं प्राइम रिश्ता है आप भगवान के साथ जो है हम हर जन्म में आते हैं मेरे ये मेरा वो मेरा वो और जो आपका है उसको तो आप भूल ही गए हो असली में आपके तो सिर्फ एक ही है कौन भगवान श्री कृष्ण जो आप कोई भी जन्म लेते हो वो थे हैं और रहेंगे और मजे की बात यह है प्रभु जी जब हम कीड़ा बन के भी आते हैं तो परमात्मा हमारा साथ नहीं छोड़ता वो कीड़े में भी जब आत्मा होती है उसके साथ परमात्मा विराजमान है बाकी सारे रिश्तेदार छोड़ जाते हैं माता पिता पुत्र सब छोड़ जाएंगे परंतु भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते किसी भी अवस्था में हम होते हैं प्रभु जी परंतु चक्कर क्या होता है कि हम भगवान की तरफ कभी मुँह मोड़ते नहीं हैं उनसे मुँह दूर रखा हुआ है तो इसलिए अब आता है प्रभु जी कैसे भगवान योग सारी चीजों का काम ही है, योग भगवान से जुड़ना कैसे जुड़े भगवान से तो पहली चीज शुरू करते हैं प्रभु जी तीन चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक जीवन के अंदर होती है रोटी कपड़ा और मकान ठीक है मैं 24 घंटे की बात कर रहा हूं तो ये इन तीनों की बात नहीं करूं चौबीस तो घंटे की बात कैसे होगी प्रभु जी तो पहले लेते हैं मकान ठीक है भागवत कहती है भगवान का अगर चित्र हो पेंटेड अर्च विग्रह हो ये सारी चीजों को बोला गया है कि इनका और भगवान के बीच में कोई भेद नहीं है तो आप पहला काम ये करिए जयपुर वासियों के लिए तो बहुत आसान है राधा गोविंद देव जी का चित्र लाइए अपने मंदिर में सेंटर पे लगाइए बाकी जो देवी देवता हैं शुरू में आप निकाल नहीं पाओगे जो निकालने की सर्वधर्मान परित्जा करके भगवान की आज्ञा पालन करने के चक्र में उन सबको लपेटें वृंदावन जाएं और यमुना जी में हरिबोल करें आए देवी देवता बहुत खुश होंगे अब जहां भगवान विराजमान होते हैं वो जगह मंदिर होती है या घर होता है और हम इतने बदमाश हैं वो कोने को मंदिर मानते हैं सिर्फ जहां भगवान को बैठा देते हैं ये बताइए ये पूरा प्रांगण जो है ये मंदिर है कि सिर्फ भगवान जहां घुसे हुए वही वही मंदिर है तो आपने घर में जब भगवान को स्थापित किया तो वो मंदिर वहाँ नहीं है सिर्फ पूरा घर क्या है मंदिर हो गया उसका मतलब जितना पैसा आपने कमा कर उसमें लगाया था वो किसको क्या हो गया प्रभु जी भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है मंदिर में जो पैसा लगाते हैं उसको भक्ति कहते हैं नहीं कहते प्रभु जी तो आपके घर को आपने जो पैसा लगाया वो क्या बन गया भक्ति अब उसको मेंटेन करने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हो उतना समय जो पैसा पर कन्वर्ट करोगे वो पैसा जो आप घर में लगा रहे हो घर में लगा रहे हो कि मंदिर में लगा रहे हो आपने घर को साफ रखा माता झाड़ू मारती है तो कहां मार रही है मंदिर में मार रही है घर में मार रही है मंदिर में झाड़ू मारा जाता है उसको क्या बोलते हैं भक्ति या कर्म उसका मतलब आप घर को आप कैसे देखोगे कि ये भगवान का मंदिर है मैं सिर्फ ट्रस्टी हूं हाँ ये नहीं प्रभु जी के ये भी मंदिर है और जोशी जी का घर भी मंदिर है इसलिए उनके घर में घुस जाऊंगा नहीं भगवान ने वो घर जोशी जी को ट्रस्टी बना के दिया है समझ गए आप नहीं तो क्या लॉजिक होगी गवर्नमेंट हमारी बैंक में पैसा गवर्नमेंट का इसलिए पैसा हमारा गलती मत कर बैठना तो इसी तरीके से वो घर भगवान ने वो मंदिर को ट्रस्टी बनाया है उन पर्टिकुलर व्यक्ति को परंतु ट्रस्टी बनकर रहना आशक्ति मत पैदा कर लेना अब क्या होगा प्रभु जी आप घर को ज्यादा साफ रखोगे या पहले से ज्यादा कम रखोगे मंदिर हो गया अब तो आप सब कुछ बड़े ध्यान से रखोगे ना प्रभु जी तो अब एक पार्ट लाइफ का क्या बन गया प्रभु जी भक्ति जो पैसा आप काम कर रहे हो मेहनत कर रहे हो उसको रखने के लिए बन गया भक्ति अब आते हैं दूसरे पे किस पे आहार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बार रिपोर्ट आई थी कि फोर्टी इंडिया के अंदर मोस्टली लोगों का फोर्टी परसेंट पैसा खाने में जाता है तो प्रभु जी घर हो गया अब आते हैं खाने के लिए अब आप सब्जी खरीदने जाते हो फ्रूट खरीदने जाते हो पहले किस लिए उद्देश्य होता अरे बड़ा अच्छा सेव आया यार घर में बच्चों के लिए ले जाते हैं नहीं अब भगवान के लिए लेके जाने का मूड क्या बनाओ किता हूं किसके लिए जाता हूं प्रभु जी भगवान के लिए लेके जाता हूं मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल छोड़ के भगवान नहीं खाते भगवान नहीं खाते और जो वो नहीं खाते वो हम भी नहीं खाते आपका दमाद घर पर आ रहा है और वो कहता है कि मैं करेला नहीं खाता और पता लगा आप छह के समय करेला बना के रखते हो उसके लिए दवाद का एग्जाम्पल लेना पड़ता है क्योंकि उसके सिवा तो आप किसी से मानते ही नहीं हुआ तो भगवान ये नहीं खाते तो अब आ, अब क्या हुआ प्रभु जी माता भी अगर जाके सब्जी खरीदनी है किस खरीद लिए खरीदली है किसके लिए खरीदनी है गोविंद देव जी के लिए कि राधा गोविंद देव जी विराजमान है उनके लिए मैं लेके जाऊंगी तो उसका मतलब अगर मठड़ी भी बना रहे हो घर में किसके लिए बना रहे हो बच्चों के लिए नहीं भगवान के लिए गोविंद देव जी के लिए उनके लिए बनेगा उसका मतलब जो भी अन्न मेरे मुंह में जाएगा जो भी चीज, इन चीजों चीज, को छोड़कर जो भी मेरे मुंह में जाएगी वो प्रसाद होगी मतलब क्योंकि प्रभु जी इनको छोड़कर भी अगर आप अन्न खाते हो तो जीव हत्या कर रहे हो कर रहे हो नहीं कर रहे हो जो आप वीट खाते हो गेहूं खाते हो उसमें जीव है कि नहीं तो जीव है अगर उसको भी सदा खाते हो तो आप सतोग का कार्य तो जरूर कर रहे हो परंतु आप साथ में पाप भी कर रहे हो साथ में पुण्य भी कर रहे हो उसका मतलब पैसे भी मिलेंगे और जूता भी पड़ेगा जब इस भौतिक जगत के अंदर ध्यान रखना कोई भी शुद्ध सुख नहीं प्राप्त कर रहा क्योंकि हर चीज के साथ हेड भी है और टेल भी है पाप का अवसर भी है और पुण्य का असर भी है पुण्य का भी है पाप अब क्या करते हैं अप्रुजी प्रसाद में हमने जो बनाया सारा किस मूड से बनाया माताओं ने कि भगवान को भोग लगेगा और कैसे बनाओ हरे कृष्णा गाते हुए बनाओ ना प्रभु जी चिड़के क्यों बनाते हो भगवान के लिए बना रहे हो बना अब उनके लिए थाली अलग रखो थाली का मतलब नहीं सिर्फ सोने की थाली या चांदी की थाली भगवान भाव की थाली के इंटरेस्टेड है परंतु अगर सोने की रख सकते हो तो सोने की रखो अगर पैसा है उतना सारा किसका है भगवान का है तो रखो सोने की थाली भगवान के सामने अब भोग लगाने का तरीका है प्रभु जी हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है जब तक हम भगवान के साथ बहुत क्लोज नहीं हो जाते क्लोज होने के लिए एक जरिया होता है उसको साधना कहते हैं उसको क्या कहते हैं प्रभु जी साधना तुलसी लीजिए क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं हैं कि भगवान हमारे हाथ का खाएंगे तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो हमसे इंप्रेस्ड हैं चाहते हैं कि ज्ञान लें तो मैं कहूँगा प्रभुपाद जी की फोटो लेके जाए प्रभुपात जी ने हमें बोला था कि तुम टेंशन मत करा करो तुम मुझे दे दिया करो मैं आगे भगवान को खिला दूंगा और गुरु का काम यही है जब ये गुरु को अर्पण करते हैं जो गुरु कृष्ण को मानता ही नहीं जो निराकार में ब्रह्म में विलीन होता है लीन हो जाओगे ऐसा करोगे, वो तो बेकार है उसका फोटो लगाओगे जूते खाओगे तो हम भगवान को भोग लगाते हैं शुरू में कोई टेंशन मत करिए आप लेके जाइए थाली अगर पत्तल भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता पत्तल अफोर्ड कर सकता हूँ पत्तल नहीं तो स्टील की थाली तो स्टील की थाली लगाई प्रभु जी कटोरियां अलग अलग आप ध्यान रखिएगा हम लोग बताओ क्या करते हैं आपके यहाँ और ये हमारे लड्डू गोपाल है जी अच्छा जी क्या करते हो तुम क्या खिलाते हो जी थोड़ी शुरू से मिश्री रख देते हैं सुबह और दूध रखते हैं बेटा तू ये चार दिन खिला दो दू, मिश्री दूध तेरा बैंड बज जाएगा भगवान को तो सोचते हैं पत्थर की मूर्ति है अरे अगर हम अंश में भाव है वो अनंत है उसमें अनंत भाव है अगर हमें बुरा लग सकता है तो उसे अनंत गुना ज्यादा बुरा लग सकता है अगर हमें इतने भूख लग सकती है तो उनको अनंत गुना भूख लग सकती है पर तो उनकी भूख तो भाव से खत्म होती है और भाव दिखाने के लिए ये नहीं होता इतना सा देना प्रभुपाद जी ने हमसे कहा था कि अगर आपके पास गोविंद देव जी जैसे अगर अर्च आपने लगा रखा है फोटोग्राफ तो उसका मतलब उनको कम से कम अगर छोटी पूरी होती है तो सोलह पूरी दीजिए जो एक सोलह साल का बच्चा खाता है उतना उनको दीजिए समझे आप हम लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है हम अपने लड्डू गोल किसी बार ले जाते हैं कहीं कि भोग लगाना तो बता एक रोटी वो भी बेचारी हिलती फूलती एक रोटी इतनी सी सब्जी अरे कर क्या रहे हो तुम तो? मेरा गोपाल भूखा रह जाएगा भाई भर के तो आप भी भर के लगाइए जैसे अपने बच्चे को खिलाते ना कि चार क्यों खाता है एक और ले ले पांच छह आठ रखिए एक खा लियो तू ये भाव होता है इतनी सी मिश्री टिका दी इतना दूध टिका दिया बस मजाक बना रखा है खुद खाएंगे लड्डू पेड़ा पूरी और भगवान खा रहे मिश्री भगवान सोचते यार, किस घर में फंस गया खुद तो पूरी उड़ा रहा है बदमाश और मुझे मिश्री खिला रहा है ये भाव है यह प्रेम है प्रेम के लिए दिखाना पड़ता है प्रभु जी तुलसी रखिए हर जगह सब पे और उनको लगाइए सामने सूखी चिनाई मत करा देना पानी का गिलास भी रखना सूखी चिनाई का मतलब समझ गए ना चिनाई करने का पानी डालना पड़ता है प्रभु जी हाँ तराई जो होती है तो सूखी चिनाई मत करा देना पानी का गिलास उनका रखिए अब आपके साथ हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है सबके साथ आप किसी के घर में प्रसाद खाना खाने गए चलिए अभी बात ना तो खाना खा खाना खाना। वो आपके सामने भोजन लाता है और रखता है और आपकी शक्ल को देखता है उठा के ले जाता है तो आप क्या कहोगे अब खाने का टाइम तो दे भगवान को भी पंद्रह मिनट तो दो उनको मानिए प्रभु जी वो व्यक्ति हैं उनको व्यक्ति मानिए प्लीज ये तो प्रेम कभी भी जड़ से नहीं कर सकते रखिए वहां पर्दा अगर हर में है तो पर्दा लगा दीजिए सामने छोटा सा ढक दीजिए खाने दीजिए आराम से पंद्रह मिनट बाद ताली बजाइए या घंटी बजा के उनको खोलिए बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान को भोग लगता है क्यों लगता है क्योंकि भगवान भोगता है भोग वही लेता है जो स्वामी होता है और प्रसाद का मतलब होता है कृपा दास कृपा लेते हैं तो भगवान कहते हैं उसमें से सारे पाप कर्म निकाल लेते हैं गीता में भगवान ने कहा है यज्ञ शिष्टासीनो संतो मुचंते सर्व किल के जो लोग अपनी जीवा के लिए खा रहे हैं वो कुछ नहीं पर पाप खा रहे हैं और मेरे भक्त सारे पापों से मुक्त हैं क्योंकि पहले मुझे भोग लगा के फिर खाते हैं आज मुझे माता पिता होते हैं सबके लिए अच्छा करो मैंने अपने बेटे का तो बर्बाद कर रहा है कैसे? मैंने क्या खिलाता है उसको प्रसाद खिलाता है खाना खिलाता है प्रसाद खाया नहीं जाता प्रसाद पाया जाता है और खाना खाया जाता है जानवर खाते हैं इंसान पाता है क्या इतना पाप खिला दिया बैंड बजा दिए कि मेरे जन्म जन्मांतर बर्बाद कर दिया ऐसे पिता के यहाँ क्यों जन्म हुआ मेरा क्या पिता है प्रभु जी क्या हित सोच रहे हो आप गीता का तीसरे अध्याय तेरवा श्लोक पढ़िए यज्ञ शिष्टाशीनों विष्णु के लिए बनना चाहिए कृष्ण के लिए बनना चाहिए आप प्रभु जी उसको उठाइए समय मिला दीजिए रोटी मिला नहीं सकते थोड़ा थोड़ा सबको दे दीजिए कोई टेंशन मत करिए आप प्रसाद पा रहे हैं घर वाले प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद का मतलब भगवान की कृपा अब मैं बात करता हूं कृपा प्रभु जी इतनी सी पानी पाना चाहोगे कि इतनी हैं? इतनी मिल जाए ठीक है परंतु यार थोड़ा और नहीं मिल सकते हैं? तो हम सब कुछ जो मुंह में जाता है वो भगवान को भोग लगता है हम नहीं पाते कुछ चीज जो भगवान को भोग नहीं लगता आप कहोगे बाहर जाते हैं प्रभु जी क्या करें कई बार फ्रूट खाने का दिल कर जाए जब भी हम तुलसी ये, ये दो है देख रहे हैं ना आप कंठीवाला कंठीवाला क्या है अगर रोड पे कोई कुत्ता घूम रहा हो बगैर टपट्टे के पुनुसपाल वाले पकड़ के ले जाते हैं प्रभु जी है ना तो ये हमारा पट्टा है कि हम विष्णु के कुत्ते हैं कृष्ण के तो यमराज नहीं आ सकता यमराज देखती हो भाई तो कुत्ता उनका है यार ये तो लाइसेंस्ड है इसको छू नहीं सकते तो इसलिए हम परंतु ये वो पहन सकता है धर्म के चार नियम सत्यता तपस्या दया और क्या है बताओ शुद्धता चार इस पे चार नियम है प्रभु जी जो ये चार नियम पालन करता है वो मनुष्य कहलाता है दया का मतलब अपने पे भी दया करो दूसरों पे भी करो सतो रजोगुनी आहार मत करो मीट मछली अंडा प्याज दसून मत करो दया दिखाओ अपने पे भी और दूसरों पे भी दूसरा क्या है कृपा हो गई दूसरी चीज क्या हुई प्रभु जी तपस्या नशा छोड़ दीजिए हर प्रकार का नशा ये इंद्रियों को जो है काबू में नहीं रखने देता त्यागी इसको तपस्या भंग होती है इससे शुद्धता अवैध संबंध शादी से बाहर संबंध यह मन की भी शुद्धता और तन की शुद्धता दोनों को भंग करता है इसलिए इसको भी त्यागी चौथा क्या था है, सच्चाई सत्यता प्रभु जी जुआ और मनोधर्म मनोधर्म का मतलब मैं सोचता हूं धर्म यह है, मैं सोचता हूं धर्म यह है। नहीं जुआ इन चीजों को त्यागी ये चार चीजें जो पालन करता है वो मनुष्य कहलाता है धर्म हीनाते पशु भी समाना तो ये धर्म के चार नियम हैं अब आ गया तीसरा पॉइंट कपड़े प्रभु जी कपड़े कैसे अब आपसे पूछता हूं अंदर कौन कौन विराजमान है हृदय में आत्मा और परमात्मा तो परमात्मा जहां विराजमान होती है वो हो जगह क्या कहलाती है मंदिर उसका मतलब शरीर क्या हुआ मंदिर अब ध्यान रखिएगा हर चीज को डेकोरेट करने का तरीका अलग होता है दूल्हे को अलग दुल्हन को अलग उनकी जो तो इसी तरीके से शरीर को भी हम डेकोरेट करते हैं किससे बारह तिलकों से ओम केशवाय नमा नारायण नमा ना ना ना ना ना माधवाय नमा ऐसे करके हम बारह तिलक लगाते हैं शरीर में यह शरीर को डेकोरेट कर दिया प्रभु जी अब अगला ध्यान प्रभु सुनिएगा शरीर को अब आप देखिए मंदिर के अंदर जाकर देखोगे प्रभु जी दो गोपुरम दो होते हैं एक अंदर होता है और एक ऊपर से होता है ना प्रभु जी जो अंदर वाले को करता है राधा गोविंद आएंगे तो एक अंदर है छत्र है ना अंदर प्रभु जी और उसके ऊपर गोपुरम है बड़ा इसी तरीके से पहला वाला कौन सा है ये शरीर और इसको बचाने के लिए क्या है ये कपड़े तो उसका मतलब जो पैसे खर्च कर रहे हो कपड़े के लिए वो किसके लिए कर रहे हो इस मंदिर की रक्षा करने के लिए है जी अब प्रश्न उठता है प्रभु जी ये तो कर लिया अब बताइए सोने को कैसे करोगे तो हम सोते किस लिए हैं कि इस शरीर का इस्तेमाल करें भगवान की सेवा में लगाने के लिए कि स्वस्थ रहेगा तो सोना भी जरूरी है तो जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जीवन का लक्ष्य जानते हैं भगवत धाम वापिस जाना है इसलिए सारा जीवन उसी में लगाएंगे और कलयुग के अंदर साफ कहा गया है कि ध्यान योग सतयुग के लिए ध्यान रखिएगा प्रभु जी आधा घंटे का ध्यान व्यान कोई ध्यान नहीं होता पहले जब जो ऋषि मुनि योगी बैठते थे जब तक कि जिसका ध्यान कर रहे हैं उनका दर्शन नहीं हो जाता था तब तक ध्यान से हटते नहीं थे सतयुग के अंदर लोगों की उम्र एक लाख साल थी इसलिए दस हजार, हजार साल तक वो ध्यान करते थे और आपकी जानकारी के लिए ध्यान योग गीता में पढ़िए छठे अध्याय के अंदर कहा गया है पवित्र स्थान आसन ना तो ना तो ऊंचा नीचा बीच के लेवल पर पहले कूसा घास उसके ऊपर हिरण की छाल उसके ऊपर कोमल कपड़ा और हिरण कौन सा जो अपने मृत्यु अपने आप मरा हो ये नहीं बंदूक लेके ढूंढ रहे हैं हिरण को वो उस हिरण के अंदर क्या पैदा कर देगा हिंसा की भावना अहिंसा उसका अपने आप मरा है फिर आपने खाल उतारी है वो और उसके बाद उसके ऊपर रखिए आधी आंख खुली आधी बंद पूरी आंख बंद करके तो सोते रहते हैं कहीं तो नहीं और कब तक जब तक ये आप जिनके ध्यान कर रहे हैं उनका दर्शन आपको नहीं हो जाए सतयुग का है इस, जर, इस, जर, इस युग में पालन ही नहीं कर सकते दूसरा यज्ञ होम क्या प्रभु जी त्रेता में होम के द्वारा आप देखिए पुरानों में आपने पढ़ा होगा प्रभु जी जहां भी होम किया गया किसी वस्तु के लिए होम खत्म होते ही वो चीज प्राप्त हुई है दशरथ जी ने किया एकदम खीर प्राप्त हुई और किसने द्रुपद ने किया द्रोपदी और दृष्टदुम एकदम आए आजकल के तो महालक्ष्मी योग्य पता लगा जिसने कराया वो पतिया का पतिया हो गया बेचारा उतने पैसे ही लौट के नहीं आए कभी जिंदगी में जितने लगाए थे उसने महालक्ष्मी यज्ञ अरे मूर्ख बना रहे हैं और दूसरा यज्ञ का पढ़िए क्या क्या चीजें डालनी चाहिए मैं तो देखा है प्रभु जी मेरे पिताजी कराया करते थे तो उसमें लिखा है हजार गाय दान दो आप एक काम करिए पचास रुपए रख दीजिए मैंने कहा पचास रुपए तो पूछ भी नहीं आएगी गाय की अरे नहीं कल युग चलता है मैंने कहा लिखा है तुम्हें तो ब्राह्मण उससे थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं बोला ना तू कौन होता बोलने वाला मुझे पता शास्त्र में कहाँ है और ज्यादातर यज्ञों में यही होता है और ध्यान रखिएगा प्रभु जी मंत्र का उच्चारण अगर जरा सा भी गलत हो गया गड़बड़ हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी और ब्राह्मण से पंगे लेना मत क्योंकि एक हो चुका है एक जगह मैं लेक्चर दे रहा था गुड़गांव के अंदर तो वहाँ मैंने बताया कई बार गड़बड़ कर देते हैं ये तो उसने जो वहाँ सेक्रेटरी था जो वो एक ही वॉज होम मिनिस्ट्री के काफी सीनियर पोजिशन पर था जो ट्रस्ट का सेक्रेटरी था उसने आया बोलता है बोलता है हमारे साथ हुआ है प्रभु जी हमारे एक पंडित ने मुझे बताया कि कल बड़ा नाराज था अगले दिन तो मेरे क्या हो गया उधर कल एक शादी में गया मुझे सही उसने दक्षिणाक्षण देने का शुरू में चिकचिक -चिक कर दिया मैंने उसकी शादी के अंदर क्रिया के मंत्र पढ़ दिए मैंने उसकी शादी में क्रिया के मंत्र पढ़ दिए और ये मैंने कहा सत्यानाश जाए कराने गया था शादी हो गई उसकी तो प्रभु जी ये यज्ञ हम जो करते हैं शादी के लिए उसमें इसमें सिर्फ साक्षी मानकर करते हैं प्रभु जी हम कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करते ध्यान रखिएगा वो अग्नि को हम क्या मानते हैं साक्षी मानते हैं साक्षी के रूप में लेते हैं क्योंकि यज्ञ वही विष्णु यज्ञ ही विष्णु है तो विष्णु उस टाइम अग्नि के रूप में प्रकट हुए हुए हैं और उनको उस तरीके से लेकर हम साक्षी रूप में लेते हैं प्रभु जी नहीं तो होम तो आपने सोना पढ़ाई होगा प्रभु जी जहां होम पूरा हुआ और उस व्यक्ति को उसके फल प्राप्त हुए ये पोस्ट डेटेड डेट चेक दिया ना जहां जिसने वही गड़बड़ हो गई पोस्ट डेटेड चेक नहीं तो और द्वापर में प्रभु जी मंदिरों में जाके भगवान के दर्शन करने पूजन के द्वारा बताऊं भगवान से मिलने जाते थे पहले बताऊं कैसे जाते थे लोग टोकरियों में हीरे जोहरा भर के ले जाते थे लोग जो उनकी कैपेसिटी होती थी ना उससे ज्यादा लेके जाते थे भगवान के दर्शन करने जा रहे हो हैं जी या हनुमान जी के ऊपर एक रूपये फेंकते ऐसे जैसे भिगारी खड़े हो हैं ध्यान रखिएगा ये बात का ये भाव दर्शाता है जब आप गिफ्ट देते हो ना प्रभु जी किस प्रकार का गिफ्ट आया है उससे आप जान जाते हो ये व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है भगवान के साथ भी वो प्रेम जो है वो गिफ्ट के रूप में जाता है किसके रूप में जाता है प्रभु जी गिफ्ट के रूप में जाता है तो ये सब करना बड़ा मुश्किल है प्रभु जी कल में अपना खाना नहीं होता भाई भगवान तुझे कहां से दो सौ चढ़ा दूंगा तो भगवान कहते हैं ये तो मैंने कहा क्या कर कलेषे निधे राजनो महान गुण की कृष्ण मुक्ति संग प्रमर कृष्णा का कीर्तन करो पुरानों में आया है हरे रन हरे रन नाम हरे रन एवं केवलम कलव नास्ते नास्ते नास्ते हरि का नाम हरि का नाम का नाम एवं भगवान जानते महा तीन बार रिपीट कर रहे हैं का नाम हरि का नाम हरि का नाम और फिर भी चुप नहीं हुए एवं सिर्फ केवलम यही अरे यार इतनी बार बोलोगे अब फिर क्या बोलते हैं कलव नास्ते नास्ते इसके अलावा और कोई राज तरीका नहीं है नहीं है और नहीं है अब हरि का कौन सा नाम कल बताया था कली संतुपनिषद के अंदर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इति इतिषोशकम नाम नाम ये सोलह नाम जो दिए गए कली कलमश नाश नम कलियुग में सारी कलाओं को नाश करेंगे ना तह परत्र तुरपाया इससे पर उपाय और कोई नहीं है सर्व वेदेशु दृश्य सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी किसी को ये श्लोक देखना हो आ जाइएगा सेंटर पर आपको किताब दे दूंगा कलिसत उपनिषद देख लीजिएगा अगर यकीन ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह तरीका है अब इस कलयुग में ध्यान रखिएगा ब्रह्मा जी की एज बता दी थी, थी आपको मैंने ब्रह्मा जी की बताई थी, थी प्रभु जी ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण भगवान जो स्वयं भगवान है अवतारी जो है ना वो एक बार आते हैं बाकी जो कलयुग जो द्वापर आते हैं ना प्रभु जी उसमें अवतार कृष्ण आते हैं कौन से कृष्ण अवतार कृष्ण सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन के एक ही बार कौन आते हैं अवतारी कृष्ण आते हैं और उनके बाद कलयुग में कृष्ण भगवान भक्त का रूप लेकर आते हैं यह शास्त्रों में अनेक श्लोक हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और क्या करने आते हैं कृष्ण भक्ति बताने के कैसे करनी चाहिए जब इनको लोग भगवान कहते थे तो कान पर हाथ रख लेते थे परंतु जिनको दिखाया है दिखाया भी है रूप परंतु बोला है क्यों करा ऐसा क्योंकि भगवान भगवान ने यह सिद्ध किया कि कलयुग में अगर कोई अपने आप को अवतार कहेगा तो उससे बड़ा झूठा कोई और है नहीं तो कलियुग में चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं और ध्यान रखिएगा जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं प्रभु जी दो प्रकार के भाव होते हैं भगवान के साथ ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव ऐश्वर्य का मतलब भगवान महान है उस महानता के कारण आप झुके हुए हैं उसमें प्रेम तो है परंतु वो पूर्ण प्रेम नहीं है परंतु चैतन्य महाप्रभु जब कलयुग में आते हैं ब्रह्मा के दिन में एक बार प्रभु जी तभी लोगों को माधुर्य भाव बांटते हैं माधुर्य भाव में कोई ऐश्वर्य नहीं है रामचंद्र जी के महा ऐश्वर्य है राम राजा राम परंतु गोलक वृंदावन के अंदर कृष्ण को क्या कहते हैं अच्छा लो हट ऐसे बात करते हैं उससे वहां कोई आप वाप नहीं होता तो कृष्ण अगर गोवर्धन भी उठा लिया उठा लिया तो क्या बड़ी बात है हाँ ऐसे ऐसे ऐसे चलते हैं वहां इस तरीके से हैं हमने तो गोपिया के हमें तो माखन खिलाया था ये तो उठाया तू तो ये है तो ये माधुर्य भाव चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में हम जीवों की इसलिए ध्यान रखिएगा लॉटरी खुली हुई है पहली बात तो मनुष्य शरीर पहली लॉटरी दूसरी लॉटरी भारतवर्ष में जन्म तीसरी लॉटरी चैतन्य महाप्रभु के हम संग कर सकते हो वो ज्ञान ले सकते हो ये और वो सिंपल रूल है प्रभु जी कि हरे रे राम हरे राम हरे राम कई बार लोग पूछते हैं कलयुग इतना बढ़ता जा रहा है भगवान ने अवतार नहीं लिया तो चेतने महाप्रभु ने कहा है कली काले नाम रूप कृष्णा अवतार कलयुग के अंदर भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं पर तो ध्यान रखिएगा भगवान पूर्ण है इसलिए उनके नाम में और उनमें कोई फर्क नहीं है मैं अपूर्ण हूँ इसलिए पानी का गिलास पीऊंगा तो आधा रह जाएगा परंतु भगवान पूर्ण है पूरा गिलास पीने के बाद ही पूरा रहेगा यही बहुत होता है भोग के अंदर भगवान सारा खा जाते हैं फिर भी वैसे का वैसा रहता है क्योंकि हम अपूर्ण हैं हम जिसको हाथ लगा दें वो कम हो जाता है और भगवान जिसको हाथ लगा दें, वो पूरा लेने के बाद भी उतना ही का उतना रहता है इसलिए कई बार लोग प्रश्न करते हैं भगवान ने खाया कहा भगवान ने खा लिया तो नजर आया तेरी तो नजर ही नहीं है देखने वाली भगवान ने पा लिया पूर्ण है वो इसी तरीके से भगवान के नाम में और हमें हम, हम फर्क है मैं मोदी जी वहां चले जाए दूर में मोदी जी मोदी जी करूँ तो इनका ये नाम में मौजूद नहीं है परंतु भगवान नाम में मौजूद है इसलिए मैं आपसे सर्वे अनुरोध करूंगा कि ध्यानपूर्वक जब भगवान का नाम जपें तो मन में नहीं ये बोगस है और हमारे शास्त्रों ने कहा है कि नाम सांख्य पूर्वकम लेना चाहिए यह शास्त्रों का ध्यान है सांख्य पूर्वकम जब ही माला बनाई गई है एक सौ आठ मणके हैं हम लोग मानते हैं एक सौ वो गोपियों के चरण हैं क्योंकि एक सौ मुख्य गोपियां हैं और हम उन चरणों को पकड़ के हरिकृष्ण महामंत्र जो कर रहे हो तो उसका मतलब एक पीछे चीज होनी चाहिए प्रभु जी अगर मैं किसी का नाम लूँ उदाहरण के साथ मैं पोदार प्रभु का नाम लूँ पोदार जी पोदार जी कहेंगे बोलो बोलो फिर पोदार जी पोदार जी बोले बोलो बोलो बोलो पोदार जी पोदार जी पागल हो गया क्या तो इसी तरीके भगवान का नाम ले रहे तो भगवान बोल गया बोल क्या बात है टेलीफोन उठा लिया उन्होंने और फिर भी डायल कर जा रहा हूँ क्या करवाइए बंद कर देते हैं तो भाव क्या होना चाहिए हे राधा रानी हे hey भगवान कृष्ण मुझे अपनी सेवा दो मुझे क्या दो अपनी आप लोग सब तो सेवा के चक्कर में घूमते हो बिजनेसमैन घूम रहा है कस्टमर एक चांस दे दे सेवा करने का सर्विस मैन अपने बॉस को कह रहा है एक बार एक पोस्ट पे बिठा के देख तो सेवा करने का मौका दे हम क्या कहते हैं भगवान एक बार चांस दे दे सेवा करने का फिर किसी की सेवा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नहीं तो घूमते रहोगे जीवन भर तो इसलिए आपसे अनुरोध है यह हरे कृष्ण महामंत्र को इस तरीके से जपिए ध्यानपूर्वक और भोग लगाकर प्रसाद के रूप में पाइए अपने घर को मंदिर बनाइए कपड़े भी जब पहनते हैं तब भी इसी उद्देश्य से पहनिए कि मुझे शरीर ढकना है दिखाने से क्या पायदा प्रभु जी हमारे तो कहावत ही है ना जो दिखावा करता है दूसरे जलते हैं ईर्षा करते हैं उसे तुम्हारे घर का सत्यानाश होता है और देखिए आज का युग पहले क्या करते थे प्रभु जी लोग दिखावा नहीं करते थे क्योंकि नजर लगती है और आज ऐसे मूर्ख हो गए उल्टा करते हैं दिखावा करते हैं चाहे घर में हो ना हो और जलें और बर्बाद हो जाए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की जगह उल्टा हो गया है इसलिए अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं अब बताइए मुझे कि आत्मा का ज्ञान देना सबसे बड़ा दान है या शरीर के बारे ध्यान रखना सबसे बड़ा ध्यान है इसी उद्देश्य से हमने भगवदगीता का मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है भगवदगीता समझो और भगवदगीता समझाओ स्वयं भी समझो और आगे भी समझाओ बताइए पूरा आया, आपको मुश्किल हुई समझने में बताइए आप मुझे लोग कहते हैं और समझो नहीं तो जन्म लग जाते हैं पागल हैं? कैसे जन्म हैं? अर्जुन को पंद्रह मिनट में समझ आ जाती थी हमें चलो दो साल में आ जाएगी अगर हम अर्जुन जैसे बन जाते हैं हमें पंद्रह मिनट में समझ आ जाएगी मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं होता क्यों मैं कहता हूं भगवान से बड़ा कृपालू कोई नहीं है तो हमारे जैसे जो आ, अज्ञानी भ, लोग हैं उनके लिए भगवान ऐसा ज्ञान क्यों देंगे जो हमें समझ में नहीं आए यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि भगवान की बात समझ नहीं आती आप समझना नहीं चाहते इसलिए समझ में नहीं आती अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं बताइए इसमें मैंने क्या चीज आपको ऐसी बताइए जो आपको समझ में नहीं आई बताइए आप मुझे सततम कीर्तन माम भगवान ही कह रहे हैं कीर्तन कर तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हरिकृष्ण महामंत्र अभी शुरू में मंत्र जो करते हैं करते रहिए टेंशन करिए जोड़ लीजिए ये भगवत गीता ही गी मैंने आपसे कहा है कि बता दिया महात्मा सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है भक्त और आज मैं आपको बता रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ जितनी गीता मार्केट के अंदर है जितनी सारी की सारी ज्ञानी योगियों ध्यानियों के द्वारा है भक्त के द्वारा सिर्फ प्रभुपाद जी की गीता है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इसको लीजिए और पढ़िए नहीं तो आप आमंत्रित हैं और आपको ज्यादा भक्ति मिलेगी अगर आप आगे पूछेंगे क्यों क्योंकि आप मुझे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप में से जो जुड़ना भी चाहेंगे हाँ प्रभु जी हम जुड़ेंगे इसमें हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जुड़िए हम सब मिलकर साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं युवा वर्ग के लिए मुझे विशेष क्योंकि मैंने जब इस चीज़ को उठाया था तब मैं 24 साल का था मैंने कुछ छोड़ा नहीं है प्रभु जी मैं सिर्फ टीचर बनाऊँ ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ क्या बनाऊँ टीचर टीचर बनना छोड़ना होता है क्या प्रभु जी मैंने नहीं छोड़ा कुछ भी मैंने चेंज किया प्रोफेशन हाँ जनरल मैनेजर था फाइव स्टार होटल का क्या बन गया टीचर बन गया प्रभु जी तो उसमें क्या गलती करी तो आप लोग तो जो स्थिति में उस स्थिति में रहकर ये कर सकते नहीं कर सकते बताइए घर में प्रसाद पा सकते हो घर को मंदिर बना सकते हो कोई छोड़ा काम करने के लिए छोड़ा है बोला आपको नहीं जोड़ने के लिए बोला है भगवान को जोड़िए जीवन का लक्ष्य समझिए जीवन का लक्ष्य भगवत धाम की प्राप्ति है बाकी चीज़ें इसको सपोर्ट करनी चाहिए ये नहीं कि मंदिर आके आप बाकी चीज़ों को सपोर्ट कराएँ इसी के साथ हम यहाँ कोई फोन क्वेश्चन है होली के दिन क्या करना है मतलब होली के वैसे तो हमारे चक्कर क्या होता है कि जो होली का दिन नहीं पूर्णिमा जो होती है उस दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस है तो हमारी तो व्रत होता है प्रभु जी शाम के छह बजे तक क्योंकि छह बजे भगवान शाम को छ बजे आए तो छह बजे तक हम व्रत करते हैं क्योंकि होली तो हम खेलना चाहते हैं वहां जाकर न्याय दिखावे कि होली में हमें इंटरेस्ट नहीं है कहते ना बेटा अभी मेहनत कर लेगा आगे इंजॉय करेगा तो ये जीवन जो मिला ना प्रभु जी अत तो ब्रह्म जिज्ञासा इसमें ब्रह्म की जिज्ञासा कर स्टूडेंट बनने का जीवन मिला है कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सीधा और सुगम मार्ग कौन सा है तप या यज्ञ भक्ति ना तप यज्ञ भक्ति क्या पेड़ पौधों में जीव होता है हाँ होता है जिसमें भी चेतना है उसमें होता है कई बार अचेत वस्तुओं में भी जब हम बहुत गिर जाते हैं पत्थर के अंदर भी आत्मा होती है आगे शंकाएं ज्यादातर शांत हो गई है और हमने जो तो समझा है उसका अर्थ सीधे शब्दों में है मैं तेरे लिए हूँ कृपा करके बताएं, समझाने में कोई समझने में कोई भूल तो नहीं हुई और आप अपनी कृपा हम अनाथों पर यूं ही बरसाते रहें, कम से कम वर्ष में एक बार इसी प्रकार से संलाप देते रहें। वर्ष में एक बार में कुछ नहीं होगा छह दिन सात दिन धंधा करने जाओगे फेल हो जाओगे घर में आ, गर, लाले पड़ जाएंगे तो इसी तरीके से रोज लेना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा बिजनेस सात दिन खोलते हो धंधा या पूरे टाइम भारत में पश्चिम देशों की तुलना में धर्म प्रचारकों की संख्या बहुत अधिक है फिर भी यहाँचार का ज्यादा प्रभाव है, है का क्या कारण मैं मानता ही नहीं की धर्म के प्रचारक ज्यादा है मैं मानता हूँ अधर्म के प्रचारक ज्यादा है भारतीय राजनीति में शुचिता कैसे आ सकती है अच्छा शुद्धता कैसे आ सकती है क्या करना पड़ेगा उसके लिए पहले हमें शुद्ध होना पड़ेगा क्योंकि अशुद्ध के लीडर अशुद्ध होते हैं और शुद्ध के लीडर शुद्ध होते हैं आगे चलिए आ, हमारा श्री राधा कृष्ण का लगभग 250 साल पुराना मंदिर है इसमें न जाने कब से गणेश जी हनुमान जी और शिव जी भी विराजमान ने कृपा निर्देश दीजिए कि क्या होना चाहिए क्या हम उन्हें हटा दें नहीं अब तो हैं जब तो उनका जो तरीका है वो अलग यही है कि भगवान राधा कृष्ण को मेन रखकर बाकियों को उनका सेवक समझ उनकी सेवा भी करी जाए तो ये साथ ही करना पड़ेगा अब जो गलतियां हो गई हैं वो गलतियाँ हो गई हैं उसको उसका तरीका यही है कि आप जो सेवा है वो चालू रखें परंतु जैसे कि ज्यादातर कहा गया है कि भगवान कृष्ण को जो भोग लगता है सिर्फ भगवान कृष्ण या विष्णु तत्व को भोग लग सकता है और किसी को भोग नहीं लग सकता क्योंकि भोग का मतलब उसे पापों से मुक्त करना उसको और पापों से मुक्त करने की शक्ति सिर्फ विष्णु तत्व को और किसी को नहीं है जब हम किसी का प्रसाद नहीं पाते आपको और किसी का भी हम क्या करते हैं जब हमें कोई प्रसाद देता है और देवी देवता का कोई जगह होती है तो हम उनको प्रसाद कृष्ण का प्रसाद उनको देते हैं तो उससे वो बहुत खुश होते हैं तो आपके अभी समय नहीं है शिव ने भी हरिनाम जो आप आज कल में देख रहे हैं ये शिव की कृपा हुई क्योंकि शिवजी ने भगवान विष्णु के द्वारा तंबूल खाया हुआ उसको शिवजी ने ग्रहण किया जिसके कारण कि ये सब हुआ है उसकी डिटेल स्टोरी है परंतु आपकी जानकारी के लिए भगवान कृष्ण को बाहर राधा कृष्ण मंदिर के अंदर भगवान को भोग लगाइए जो प्रसाद है वो बाकी देवी देवता जो हैं उनको दीजिए देखिये कितना अच्छा लगेगा उनको आगे मेरी पत्नी जो वर्ष में चार चतुर्थियों के भी व्रत करती है जैसे करवा चौथ वैसाख चतुर्थी आदि कर वैशाख चतुर्थी है क्या कृष्ण भक्तों को करना चाहिए मैंने तो अब बताई दिया की जो जो औरत हरी वासर मतलब हरि के जो व्रत है उनको छोड़कर एकादशी सबको करनी चाहिए ध्यान रखिएगा एकादशी पे जितना पाप आप ले लेते हो अन्न खाने से उतना पाप आप जन्म जन्मांतरों में संचित नहीं कर पाते एकादशी पे आप पा सकते हो परंतु कोई अन्न नहीं जो आप जाता नव दुर्ग में करते हो ना जो फलार करते हो वो कर सकते हो तीन बार क्या दो बार क्या चार बार जितनी बार करना चाहो परंतु सेत के अनुसार परंतु एकादशी सबको करनी चाहिए और हरिवासर मतलब जन्माष्टमी रामनवमी नरसिंह बाकी कोई व्रत जो औरत करेगी उसके पति का उम्र कम होगी और कलयुग में हम देखते हैं 80 परसेंट और जो है विधवा होती हैं आगे चलो स्त्री की स्थिति स्पष्ट कीजिए इसके स्त्री हाँ ये मनुष्य योनि में होकर भी विशिष्ट और पुरुष से नीचे क्यों माना जाता है नीचे कोई नहीं है सबके अपने अपने काम है हाथ हाथ जो है सर से कम नहीं है पैर हाथ से कम नहीं है सब अपनी अपनी जगह पे है जब लोगों को शोषण की आदत पड़ती है तो किसी को नीचे कर देते हैं हर की अपनी अपनी स्थिति है परंतु जब अपनी स्थिति को छोड़कर जैसे पैर बोलता है तो मैं दिमाग का काम करूंगा तो जूते खाएगा तो इसी तरीके से स्त्री का अपना स्थान है शास्त्रों के अनुसार लोगों ने गड़बड़ यह करी कि शोषण करना प्रारंभ कर दिया ब्राह्मण का अपना काम था उसका काम नहीं था कि दूसरे जातियों का शोषण करे जिन्होंने शोषण करा इसलिए अब उनकी हालत खराब हो रही है और खराब होती चली जाएगी ये समाज शोषण के लिए नहीं बनाया गया है भगवान की भक्ति के लिए बनाया गया है स्त्री और पुरुष पति और पत्नी को दोनों को मिलकर साथ भक्ति करनी चाहिए कि दोनों को दोनों भगवत धाम वापिस आए और बच्चे भी इसी चीज में उनका साथ देख सबके सब भगवत धाम वापिस आए ये परिवार का उद्देश्य है, है।, मतलब है कलियुग में, में, में क्यों हर जगह आचरण अच्छा होना चाहिए कल में कोई भेद थोड़ी होता है आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग आप जैसे बनना चाहें भक्त का आचरण अच्छा होना चाहिए कि लोग भक्ति में अपने आप आचरण देख के आए क्योंकि कहा गया है प्रचार से ज्यादा आचार जो है वो सम आपको प्रेरित प्रे करेगा इसलिए सबको आचरण अच्छा ही करना चाहिए हर स्थिति के अंदर आगे अपने मन को वश में कैसे करें नित्य आचरण कैसे करें नित्य आचरण बताया आपको हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करिए प्रसाद पाना शुरू करिए और भक्तों का संग करना शुरू करिए अपने आप आपके आचरण में बदलाव आ जाएगा जिसके कारण की मन में भी बदलाव आ जाएगा हंड्रेड गारंटी है इस चीज को विश्व में ट्राई कर चुके हैं और सब लोग इस रस्ते और आगे शरीर से आलस्य कैसे दूर करें और भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है आलस्य को दूर करने का एक तरीका है कि मन पे काबू करिए आलस्य का काम होगा वो आपके मन पे काबू करना चाहेगा आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए कि आलस्य से समय बर्बाद होता है और जो बर्बाद समय वो दोबारा नहीं आता इस तरीके से आप आलस्य को खत्म कर सकते हैं परन्तु ध्यान रखिएगा ये आलस्य को खत्म करके भगवान की भक्ति में लगाना ये नहीं की पता लगा आलस्य खत्म करके आप उल्टे सीधे कामों में लग जाए